हरे कृष्ण नमो विष्णुपदा कृष्णपृष्ठा भूतलेमते भक्ति वेदातस्वामीतिनाने नमस्ते शारस्वतव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशिणे श्री चैतन्य श्रीचैतन्यमनोभ स्थात जेन भूतले सोयूप कदा मह्य ददातीपदा वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरोन्वैवांशागर सह गण रघुनाथ सजीव साद्वैत सवधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधा कृष्णपलिताश्री विशाखान्वता वंदेनताभुतेश्वर्य श्रीचैतन्यमहा्रभु नीचो यी जत्दा सियादक्तिशास्त्र प्रवर्तक वहांशाकतुभ्य कृपा से पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनिनंदत श्री गाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे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 ओ नमो भगवते वासुदेवाय श्री भगवान भगवाच मै प्रोक्त ही लोकस सत्य सत्यलौक अथा जया तोभ्यम यदोचमृत मुने चौबीस अध्याय का पैंतीस नंबर का श्लोक श्री भगवान वाच मैया प्रोक्त ही लोकस्य प्रमाण सत्यलौकिके अथ जन म्यम यदोचमृत मुने मैयाोक्त ही लौक प्रमाण सत्यलौक अथ जन म यदोचम्र तम मुनैन हरे कृष्ण श्री भगवान वाचम सत्यलोक मैं दोगा। दोगा। दोगा। दोगा। दोगा। दोगा। श्री भगवाच मै प्रोक्त ही लोक से प्रमाण सत्यलौकिके अथा जन मैया तोभ्यद मुने श्री भगवान उवाचवान ने कह कहा माया मेरे द्वारा प्रोक्तम कहा गया ही निश्चित रूप से लोकस्य श्लोक का जनसमुदाय के लिए प्रमाणम प्रमाण है सत्य लोक के सत्य परमार्थ वैदिक और व्यवहार लौकिक अथ इसलिए अजनी जन्म लिया जन्म लिया गया माया मेरे द्वारा तुभ्यम आपका पुत्र होऊंगा यात या। मैंने कहा था अमृतम वचन अमृतम ओचम रीतम रीतम मेरे द्वारा सत्य वचन मुने हे मुने अब तक आप कथा सुन चुके हैं कि महर्षि कर्दम के पुत्र के रूप में श्री भगवान का अवतार हो चुका है और माता देवती के गर्भ से भगवान के पहले नौ पवित्र कन्याओं का जन्म हुआ है और श्री भगवान के अवतार के समय ब्रह्मा जी कर्दम मुनि के आश्रम में उपस्थित होकर माता देवती और अपने परम प्रिय पुत्र करदम को संबोधित करते हुए उनको आज्ञा दिए कि हे बेटा अपने पुत्रियों का विवाह हमारे साथ आए हुए ऋषियों के साथ कर दो उनके रुचि और शील के अनुसार और श्री भगवान तुम्हारे जस का विस्तार करेंगे और माता देवती को भी संबोधित किए कि तुमको किसी प्रकार का चिंता नहीं करना है श्री भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में आए हैं तुम्हारे अज्ञान को समाप्त करेंगे अपने भक्ति पथ का उपदेश करेंगे इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ऋषियों के विवाह से पहले अपने ब्रह्मचारी पुत्रों को देवर्षि नारद और सनकाधिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को लेकर चले गए इसके बाद ऋषियों ने देहती के पवित्र नव कन्याओं के साथ विवाह किया और फिर ये लोग कर्दमुनि के द्वारा सम्मान प्राप्त करके कन्या प्राप्त करके अपने अपने आश्रम में चले गए तो अब कर्दम फ्री हुए उनकी जिम्मेवारी पूरी हो गई इसलिए करदम अब भगवान के शरण में आते हैं और बड़ा भाव से भगवान से प्रार्थना करते हुए आज्ञा मांगते हैं कि मैं आपका निश्चिंत भजन करने के लिए घर जाना चाहता घर छोड़कर बन जाना चाहता हूँ और आप अपनी मां की जिम्मेवारी लेंगे यह विश्वास है इस विषय में खास कोई चर्चा नहीं किए लेकिन भगवान से प्रार्थना किए उनके प्रार्थना को कल हम लोग सुने किस प्रकार भगवान से आज्ञा लेते हैं भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए उनके महान गुणों की चर्चा करते हुए वन में जाकर निश्चिंत भजन करने के प्रस्ताव को भगवान के सामने रखे, तो श्री भगवान अब यहाँ से बोलना प्रारंभ करते हैं जो भगवान कपिल के रूप में करदम जी के पुत्र के रूप में उपस्थित हैं वो भगवान बोल रहे हैं एक बार तपस्या के समय भगवान आए थे और आज पुत्र के रूप में हैं तो वही भगवान बोलते हैं भगवान किसी भी अवस्था में हो किसी भी रूप में हो भगवान भगवान हैं चाहे वो जैसे सोना की अंगूठी हो या हार हो सोना ही है उसकी आकृति चाहे जो हो उसी प्रकार भगवान चाहे बेटा बनकर आ जाए चाहे नृसिंह बनकर आ जाएँ चाहे बराह बनकर आ जाए मछली बनकर आ जाए कश्यप बनकर आएं, भगवान भगवान हैं उनकी शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य एक समान है तो श्री भगवान बोल रहे हैं बड़ी सुंदर वाक्य इसको आप सुनिए अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है श्री भगवान कहते हैं कि हे मुने सत्यलौकिके मैया प्रोक्तम लोकस्य प्रमाणम अथ यत योचम तत्तम अजनि हे मुने चूंकि मैं परमार्थ और लौकिक विधि से संबंधित विषय में संसार में जो लोक में प्रसिद्ध बात है या परमार्थ वैदिक दृष्टि से जो सत्य है उस विषय में मेरे द्वारा बहुत सारे प्रवचन किए गए हैं बहुत सारी बातें कही गई हैं और मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए जो प्रवचन किया हूँ वास्तव में वही सत्य है प्रमाण है उसे मानना चाहिए वेदों में जो व्यवहार की बातें कही गई है जैसे वन आश्रम की बातें पिता पुत्र के संबंध की बातें या और भी बातें जो व्यवहार में प्रयोग आता है वो सब बातें मेरे द्वारा कहा गया है और परमार्थ में भी वैदिक प्रमाण के रूप में मैंने जो वेदों में आज्ञा दिया है और इस जन समुदाय के लिए संपूर्ण मानव समाज के लिए वही प्रमाण है मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपका पुत्र बनूँगा तो उस बात को सत्य करने के लिए मैं आपके घर आपकी पत्नी के गर्व से जन्म लिया हूं। तो भगवान कर्दमुनि के बातों का अनुमोदन कर रहे हैं भगवान परमार्थ रूप में यह कहते हैं कि सर्वधनमान परित्यज मामम शरणम व्रज यह उचित है कि कोई भी व्यक्ति अपने सारे दायित्व तो जिम्मेवारी काम धंधा को छोड़कर भगवान का शरण ले यह भगवान की परमार्थिक इच्छा है चाहते हैं कि सब लोग हमारा भजन करें लौकिक धर्मों का उपदेश भगवान किए हैं लेकिन सब कुछ छोड़कर भजन करने का भी आदेश करते हैं तो इसलिए करदम जी भगवान से कहे कि आपने बहुत अच्छा विचार किया करदम जी के वाक्यों का अनुमोदन करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है सब कुछ त्याग कर मेरा भजन करने की आपकी लालसा बहुत अच्छी है बहुत अच्छा विचार है इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ भगवान अनुमोदन कर रहे हैं बहुत अच्छा है अगर कोई जीव भगवान से यह प्रार्थना करे कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति तो भगवान बहुत खुश होते हैं देखो ये मेरा भजन करना चाहता है तो इस प्रकार श्री भगवान करदम जी के विचारों का अनुमोदन करते हैं और आगे कहते हैं एतन में जन्म जन्मलोके मुक्षक्षुण दुराशयात प्रसंख्यानाय तत्वा सम्मतायात्मदर्शन एस आत्मपथो व्यक्तो नष्ट कालेन भूयसा प्रवर्त देहम इम विधि मैं भृत अस्क में एक तन्म दुराशयात्मुक्षूण आत्मदर्शन सम्मताये संसार में मेरा यह जो अवतार है मेरा जो जन्म है दूषित अंतकरण वाले लोगों के लिए जो संसार को भोगना चाहते हैं उनका दूषित अंतकरण है शुद्ध नहीं है अंतःकरण का दोष है विषय वासना मैं कई बार प्रसंग पाकर कहता रहता हूँ क्योंकि शास्त्र का यही कहना है आचार्यों का यही कहना है गुरुजनों का यही कहना है कि चीत की सबसे बड़ी दोषण है दोष है भगवान के अतिरिक्त विषयों की लालसा कृष्णेतर विषयों की लालसा चीत की सबसे बड़ी गंदगी है तो दूषित अंतकरण वाले लोग इस संसार को भोगना चाहते हैं लेकिन उसी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस बंधन से इस दूषण से मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए दूर दुराशयात दूर माने आशय वाले बुरा आशय वाले और मुमुक्म ऐसे गलत आशय अशय आशा हृदय को कहते हैं हृदय की बुराइयों से जुक्त व्यक्ति के लिए और जो संसार के दुखों से उग चुके हैं मुक्त होना चाहते हैं ऐसे मुमुक्षु राम मुमु, मुमुक्षु लोगों के लिए आत्मदर्शन सम्मताया उनके आत्मदर्शन में सहायक यह मेरा अवतार है और इस अवतार में मैं उनके आत्मदर्शन में सहायक सांख्य दर्शन का प्रवर्तन करूँगा तत्वा नाम संख्या ना, संख्या तत्व की व्याख्या करने के लिए मैं तत्व का व्याख्या करूँगा और वह व्याख्या बड़ा सूक्ष्म है दुर्गे है उसको एस आत्मपथा अव्यक्त यह आत्मपथ में सहायता करेगा लेकिन सामान्य रूप से यह अव्यक्त है अव्यक्त का मतलब बड़ा कठिन है सबके समझ में आने वाला नहीं है फिर भी मैं व्याख्या करके स्पष्ट रूप से लोगों को बताऊंगा इस अवतार में यह मेरा अवतार इसलिए हुआ है और फिर कहते हैं कि जो अव्यक्त क्यों हो गया है ये ओपेन क्यों नहीं है समाज में सब लोग क्यों नहीं जानते हैं तब भगवान कहते हैं कि यह भूयसा कालेन नष्ट नस्ट नष्ट कालेन भूयसा बहुत काल का प्रभाव पड़ गया है बहुत टाइम पहले बहुत समय पहले मैंने इसका प्रवचन किया था ऋषियों के लिए लेकिन वह काल के प्रभाव से नष्ट हो चुका है धीरे धीरे धीरे धीरे भूल चुका है लोग भूल चुके हैं अत तम प्रवर्त तुम इसलिए मैं फिर से इसका प्रवचन करना चाहता हूँ प्रवचन करने के लिए इमम देहम मया मयाभतम यह मेरा देह है कपिल के रूप में कृषि के रूप में धारण किया गया है यह देह स्पेशल प्रवचन के लिए मैं धारण किया हूँ ऐसा इति तुम विधि इस प्रकार तुम जानो अस्पष्ट रूप से समझो कि मेरा यह अवतार अज्ञान में पड़े हुए लोगों को उपदेश देने के लिए हुआ है श्री भगवान अपने पिता करदम जी से कह रहे हैं किस रूप में आप मुझे समझिए मैं शांख दर्शन की व्याख्या करना चाहता हूँ सम्यक्या इति क्ष क्ष माने व्याख्या तो सम्यक क्षय याख्या या मतलब सम्यक रूप से विस्तार रूप से एनालिसिस करके विस्तृत रूप से शास्त्र की प्रवचन करने के लिए व्याख्या करने के लिए मैं आया हूँ मतलब भगवत विषय को का स्पष्टीकरण करने के लिए खूब घोल कर प्रवचन करने के लिए मेरा अवतार हुआ है और ये संसार घोर अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ है ऐसे अज्ञानियों के लिए मैं सूर्य के समान प्रकाश देने के लिए आया हूँ श्री भगवान अपने मुख से कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है कि जब श्री भगवान चले गए इस पृथ्वी को छोड़कर तो सारा जगत अज्ञान में भर गया अंधकार में भर गया भगवान के साथ श्री भी चली गई धर्म भी चला गया और जो भी लोगों के अंदर सदाचार है सब कुछ नष्ट हो गया तो ऐसे दुखी जगत के सामने एक समस्या उपस्थित हुई कि अब कैसे भगवान को समझा जाए तब श्री भगवान अपने ज्ञान के रूप में श्रीमद्भागवतम के रूप में उदित हुए जो एक भास्कर सूरज के समान लोगों के अज्ञान अंधकार को नष्ट करने में समर्थ है कृष्णे स्वधाम धाम पगते धर्म ज्ञान आदि भी सह नष्ट दिशा में सब पुराणर को धुनोदिता जब भगवान अपने धाम में चले गए तो लोगों का धर्म ज्ञान आदि से रहित अवस्था हो गया अज्ञान में पड़ गए तो ऐसे लोगों के लिए भगवान अपना ज्ञान दिए जो श्रीमद भागवतम के रूप में है यह पुराण रूपी और कौदित हुआ सूर्य के रूप में तो इस श्लोक में विशेष शब्द है जिसको शिल स्पष्ट करते हैं दुराशयात दूर आशय वालों के लिए दूर दुराशय कहते हैं दूर आशय से युक्त इनसे मतलब दूषित अंतकरण से अथवा दूह दूह का मतलब है संकट और आशय का मतलब है खजाना जब पूरा जगत में दुख भर गया संकट भर गया भौतिक दुखों का प्राचुर हो गया तो ऐसे स्थिति में भगवान को आना पड़ा जगत का यही स्वरूप है दुख से भरा हुआ है सबके साथ यह जगत अनित्य है क्षणभंगूर है दुखालयम अशाश्वतम आस, या अंतवते वते इमे देहा श्रीमद्भगवद गीता में कई बार भगवान कहते हैं कि यह देह अंत को प्राप्त होने वाला है यह जगत के हर वस्तु टेम्परोरी है दुख से युक्त है अतः विवेकी लोगों के लिए दुखमय संसार से छूटने का चेष्टा जरूर होना चाहिए यह बिना भगवान के सिखाए कोई भी व्यक्ति भक्ति नहीं सीख सकता और जब तक भक्ति नहीं सीखता तब तक इस भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता दुखमय जगत से उबर नहीं सकता अतः दुख में पड़े हुए जीवों को उद्धार करने के लिए श्री भगवान बार बार अवतार लेते हैं और प्रत्येक अवतार में भगवान की यही चेष्टा है कि दुख समाप्त हो और दुख कब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति अज्ञान को नहीं छोड़ेगा दूषित वातावरण से ऊपर नहीं उठेगा अतः प्राय सभी अवतार में भगवान प्रवचन किए हैं ज्ञान का उपदेश किए हैं लोक हित के लिए और यह संघ दर्शन भगवान देवती पुत्र कपिल लोक हित के लिए किए हैं यह कोई कल्पित बात नहीं है नवीन कल्पना नहीं है भगवान इस ज्ञान को बहुत पहले उपदेश किए ब्रह्मा के लिए तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुहयंती जत अथवा और अन्य शनकादिक ऋषियों के लिए देवर्षि नारद के लिए और अन्य विशिष्ट महर्षियों के लिए भगवान शिव के लिए भी भगवान उपदेश किए लेकिन सुदीर्घ काल बीतने पर बहुत ज़्यादा टाइम बीतने पर यह ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया श्री भगवान भी जब अर्जुन को गीता का उपदेश देने लगे तो कहे कि हे अर्जुन यह उपदेश इसके पहले भी मैं दे चुका हूँ एक बार सूर्य को मैं उपदेश दिया था और सूर्य अपने वंश परंपरा में इस ज्ञान को दिए अपने पुत्र इच्छुआ को दिए और आगे यह वंश परंपरा चलता रहा ज्ञान भी उनके साथ चलता रहा लेकिन सब काल ने हम हमहता जोगो नष्टों परमतप लेकिन काल के प्रभाव से यह ज्ञान बाद में नष्ट हो गया धीरे धीरे तो इस अज्ञानपूर्ण जगत में ज्ञान देना बहुत जरूरी काम है बहुत आवश्यक है और अज्ञान के अभाव में लोगों को संसार का दुख निश्चित भोगना पड़ेगा तो ऐसे दुखी जीवन के लिए ज्ञान बहुत ज़रूरत है अंधकार के लिए प्रकाश की जरूरत जैसे है कोई अंधेरा में जाना चाहता है तो उसे टार्च की आवश्यकता पड़ती है जगह नीचा है ऊंचा है कोई साँप बिच्छू या कुछ देखने के लिए चलना पड़ता है तो भगवान को बार बार इस प्रकार के प्रकाश प्रदान करने के लिए आना पड़ता है अवतार लेकर और ज्ञान देना पड़ता है तो मनुष्य जाति को ईश्वर प्रकृति काल कर्म अपने विषय में जानकारी आवश्यक है इसको भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से ज्ञान दिए हैं भगवदगीता में पांच प्रमुख विषयों का ज्ञान दिया गया है ईश्वर तत्व जीव तत्व प्रकृति काल और कर्म ये पांच विशिष्ट विषयों का स्पष्टीकरण भगवदगीता में किया गया है तो इसलिए भगवदगीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना हम यथार्थ ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे भगवत गीता के साथ साथ भगवान के विषय में स्पष्ट रूप से ज्ञान भागवतम के रूप में दिया गया है अतः तो बार बार निरंतर भगवत गीता भगवदगीता भागवतम चैतन्य चरितवृत्त पढ़ना चाहिए कुछ लोग कहते हैं समाज में बहुत सुनने को मिलता है कि क्या पढ़ें समझ में ही नहीं आता है समझ में नहीं आता है तो जब समझ में आ जाएगा तब पढ़ेंगे पढ़ने के बाद ही ना समझ में आएगा अगर कोई विद्यालय में बच्चा जाए एडमिशन करे उसे अच्छर का ज्ञान नहीं है या कोई इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है डॉक्टर बनना चाहता है एडमिशन कराया कहे समझ में नहीं एक कोर्स आ रहे हैं नहीं आ रहा है तो और ज़रूरी है न पढ़ना नहीं समझ में आ रहा है तभी तो पढ़ना जरूरी है समझ में आ जाएगा तो क्या जरूरत है तो लोग कहते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है अगर कोई रोगी है तो उसको कहा जाए कि दवा खाओ तो कह, कहेगा कि रोग ठीक हो जाएगा तब दवा खाएंगे दवा अभी नहीं खाएंगे ठीक हो जाएंगे तब खाएंगे। तो दवा की ज़रूरत तो उसी समय है ना जब रोग है जब ज्ञान है तभी ज्ञान की जरूरत है ना। और कभी कभी जब भगवत विषय तत्वबोध तो दिया जाता है भगवान के विषय में ज्ञान दिया जाता है जीव के विषय में ज्ञान दिया जाता है संसार में जहाँ हम फंसे हैं संसार की व्याख्या की जाती है तब लोग कहते हैं ये कृष्ण कथा थोड़े है ये तो पता नहीं क्या कहते हैं समझ में नहीं आता प्रकृति क्या है अहंकार क्या है महत् तत्व क्या है ये सब ऐसी बातें करते हैं कि दिमाग के ऊपर से निकलने लगता है ये सब दिमाग पकड़ ही नहीं पाता है ऊपर ऊपर जा रहा है ये तात्विक प्रवचन हो जा, हो जाता है लोग कहते हैं कि ऊपर से निकल रहा है सिद्धांत की बातें जब कही जाती हैं तो सैद्धांतिक बातें लोगों के समझ में नहीं आती और जब नहीं आती तो सुनना नहीं चाहते हैं तो सुनना नहीं चाहते हैं तो नहीं सुनने से समझ में आ जाएगा थोड़े सुनते सुनते सुनते सुनते समझ में आता है मैथ को लोग विद्यार्थी लोग काड़ा मानते हैं बहुत कठिन विषय है मैथमेटिक्स फिजिक्स केमेस्ट्री साइंस के कोर्स बहुत कठिन है और यही बात अगर सभी डॉक्टर इंजीनियर सोच लें तो फिर कौन पढ़ेगा कोई नहीं डॉक्टर बनेगा कोई इंजीनियर नहीं बनेगा आखिर कुछ लोग पढ़ते हैं तभी न समझ में आता है श्री चैतन महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत बोलिया मौने ना करो आलस जहाँ हे थे लागे कृष्ण सुदीर्घ सिद्धांत बोलकर नकारो मत सिद्धांत बलिया मने ना कर आलस अरे अब तो लगा गीता का प्रवचन होने कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार अब आलस होने लगा सुनने की इच्छा नहीं हो रही है तो महाप्रभु कहते हैं ना न करा आलस आलस मत करो क्योंकि इसी को सुनने से सुदृढ़ता से मन कृष्ण में लगेगा जहाँ है थे लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस जिसको सुनने से कृष्ण दृढ़ में दृढ़ता से मन लगेगा जब तक जानोगे नहीं तब तक क्या मानोगे क्या विश्वास करोगे भगवान सुहृद हैं भगवान प्रियतम हैं भगवान महान हैं जगत की सृष्टि करते हैं एक एक कण कण की वस्तु एक एक जीवात्मा के हृदय की बात को जानते हैं सर्व अंतर्जामी हैं सर्वज्ञ हैं ये जानना पड़ेगा ना भगवान की एक शक्ति में इतनी क्षमता है जो जगत की सृष्टि करती है बहिरंगा प्रकृति और उनके अंतरंगा प्रकृति की क्या क्षमता है क्या सीमा है ये सब सुनना पड़ेगा उनके एक एक स्वभाव एक एक गुणों को सुनना पड़ेगा जब कुछ रोचक जन्म की कथा कुछ लीलाएं लीलाओं की कथा होती है तब तो व्यक्ति सुनता है अच्छा लगता है सुनता है किसी असरों का संहार करते हैं कहानी प्रसंग इंटरेस्टेड लगता है लेकिन भगवान के शक्ति का जब विश्लेषण किया जाता है तात्विक प्रवचन किया जाता है कि भगवत स्वरूप में तीन डिवीजन है ब्रह्म परमात्मा और भगवान बदंती तत् तत, तत्विदश तत्व यज्ञान यज, अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे तत्विद ज्ञानी लोग तत्व का विवेचन करते हुए कहते हैं कि तत्व तीन प्रकार का होता है एक ही तत्व तीन प्रकार का होता है ब्रह्म परमात्मा और भगवान तो ब्रह्म किसको कहते हैं अब ब्रह्म की व्याख्या चालू हुई तो अब शीर के ऊपर से निकलने लगा फिर परमात्मा की व्याख्या भगवान की व्याख्या तो ये सब जानना पड़ेगा न ब्रह्म किसको कहते हैं परमात्मा किसको कहते हैं भगवान किसको कहते हैं और तत्व क्यों कहा जाता है और इसके बाद उसी तत्व से निकला हुआ जो संपूर्ण जगत है प्राकृत अप्राकृत वो सब तत्व ही है उन्हीं परम तत्व से निकला है प्राकृत तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार अहंकार में भी तीन अहंकार गुणों के अनुरूप सत्व सात्विक अहंकार राजसिक अहंकार तामसिक अहंकार और अहंकार और पंचभूतों के संजोग से जगत बनता है जब तक अहंकार की व्याख्या फिर बहुत विस्तार से है जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार उदित नहीं होगा तब वो क्रियाशील नहीं हो पाएगा कर्तव्य के प्रति प्रयत्नशील नहीं हो पाएगा जब मन में अहंकार है कि हम टीचर हैं तब 9 बजे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है स्कूल जाना पड़ेगा मुझको पढ़ाना है और विद्यार्थियों के मन में अहंकार है कि मैं विद्यार्थी हूँ तब टाइम से स्कूल जाते हैं और कोई माता के मन में अहंकार है कि मैं माँ हूँ बच्चों का पालन मेरा कर्तव्य है तो भोर में जग स्कूल जाने से पहले भोजन तैयार करती है स्नान कराती अहंकार होता है ना ये सब है अहंकार इसकी व्याख्या समझना पड़ेगा क्यों आदमी कर्म के लिए प्रेरित होता है और कहीं गलत अहंकार न हो जाए हमारा ओरिजिनल अहंकार है कि हम कृष्ण के दास हैं जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास लेकिन अब अहंकार हो गया है कि हम भारतीय हैं हम पाकिस्तानी हैं छः घंटा क्रिकेट देखते हैं और अगर हार गया इंडिया तो शोक में डूब जाते हैं रे यार हार गया ये है गलत अहंकार न तुम भारतीय हो न पाकिस्तानी हो न तुम स्त्री हो न पुरुष हो न हिंदू हो न मुस्लिम हो न सिख हो न ईसाई हो न कुत्ता हो न बकरा हो कुछ नहीं तुम जीवात्मा हो और भगवान के दास हो ये अहंकार है हम कुत्ता हैं हम बिल्ली हैं हम बाघ हैं हम सिंह हैं हम आदमी हैं हम भारतीय हैं हम अमेरिकन हैं हम पाकिस्तानी हैं हम चीनी हैं हम स्त्री हैं हम पुरुष हैं हम बाप हैं हम बेटा हैं हम टीचर हैं हम स्टूडेंट हैं हम खिलाड़ी हैं हम पहलवान हैं ये सब फालतू अहंकार कुछ भी मन में धारणा और यही अहंकार व्यक्ति को कर्तव्य के लिए प्रेरित करता है तो ये प्राकृत अहंकार है और इस जगत में आकर जीव कैसे फंसा है ये सबका विवेचन ऐसा सैद्धांतिक बात है इसको जानना चाहिए तत्व प्रवचन भगवान इसको गिन गिन कर वर्णन किए तो कहते हैं ठीक है बहुत अच्छा है अनुमोदन करते हैं गच्छ काम मया पृष्ठो मई संयस्त कर्मरा जित्वा सुर दुर्जय अमृतवाय अमृतवायाम भज वाह ऐसा बेटा किसी को मिले तब न कर रहे हैं गच्छ काम मैं पृष्ठतम कामम गच्छ मेरे द्वारा प्राप्त अनुमति से मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप जाइए अपनी इच्छा इच्छानुसार वृंदावन जाइए चितकूट जाइए जहाँ मन लगे हरिद्वार जाइए बद्रिक आश्रम जाइए जहाँ जाना हो जहाँ आपको शांति मिले अपनी इच्छा के अनुसार जाइए कोई निश्चित स्थान नहीं बता रहे हैं कामम गच्छ जहाँ आपकी इच्छा वहाँ जाइए मेरा आदेश है मुझसे आप पूछ लिए मेरी अनुमति है आप जाइए लेकिन जा कर के हरिद्वार में जीवना अखाड़ा ज्वाइन करके गांजा मत पीजिएगा क्या करना है बतला रहे है भगवान मई सं्यस्त कर्मड़ा मुझमें अपने सारे कर्मों को अर्पित करके आज के बाद आपको अपना कोई स्वतंत्र इच्छा प्लानिंग नहीं सब कुछ मुझमें अर्पित करके सुर दुर्जयम मृतम जितवा सुदुर्जय मृत्यु को जीतकर कर अमृताय माम भज तो अमृताय जहाँ मृत्यु नहीं है ऐसे वैकुंठ धाम को प्राप्त कीजिए और वह ऐसे नहीं होगा घर छोड़ने से माम भज मेरा भजन करना पड़ेगा घर छोड़ दीजिए जाइए सारे कर्म को मुझ पर अर्पण करके मेरा भजन कीजिए मेरा नाम जपिए मेरे विषय में पढ़िए अध्ययन कीजिए मेरा मेरे रूप का मेरी लीलाओं का चिंतन कीजिए यह है भजन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पारसेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम यह है भजन तो माम भज मेरा भजन करो सुदुर्जय मृत्यु जीतवा सुदुर्जय मृत्यु को जीती आसान मृत्यु नहीं है <coughs> मृत्यु मृत्यु जब व्यक्ति मर करके इस शरीर को छोड़ देता है एक विचित्र वातावरण में आ जाता है एक मानसिकता हो जाती है कि हम ए हैं हम ओ हैं अथवा जो वातावरण है उसको बिल्कुल भूल जाते हैं उसको मृत्यु कहते हैं मृत्यु का अर्थ है सब कुछ भूल जाना जिस वातावरण में जिस परिवेश में है वो सब कुछ भूलकर एक ऐसे नए परिवेश में आ जाना जहाँ के विषय में कुछ पता ही नहीं है। वो है संसार से बिल्कुल संसार के आसक्ति से संसार के संबंध से बिल्कुल अलग हो जाना मृत्यु तो यह मृत्यु का चक्र जो है एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा कभी मनुष्य रूप में आए तो गए यहाँ से फिर गधा के शरीर में गए शुअर के शरीर में घोड़ा के शरीर में पता नहीं कहाँ तो ये है मृत्यु का चक्र ये जल्दी समाप्त नहीं होता है तो ऐसे सुदुर्जय मृत्यु जीतवा ऐसा काम कीजिए कि सुदुर्जय मृत्यु को जीत लीजिए और कैसे जीतेंगे अमृत अमृतत्व को प्राप्त करके मृत्युहीन वैकुंठ जीवन की प्राप्ति करने के लिए आप माम भजा मेरा भजन करो ये संसार नाश मृत्यु से नाश ये भजन का अनुसंगिक फल है असली फल नहीं है भजन करेंगे तो उस मृत्यु संसार नष्ट हो जाएगा जहाँ मृत्यु लगा हुआ है वो नष्ट हो जाएगा वास्तविक फल है भगवान की सेवा भगवान का प्रेम भजन करते करते जब कृष्ण में प्रेम हो जाए तो वो है अमृताय अमृतत्व अमरता प्राप्त हो जाता है जदगत्वा न निवर्तनते तदधाम पर मम जब भजन करके व्यक्ति मेरे वैकुंठ धाम में आ जाता है तो वहाँ से भगाया नहीं जाता वहाँ मृत्यु नहीं है वो अमृतवाय है तो अमृतवाय के लिए अमृतत्व प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा तो मेरा भजन करना होगा यह कह रहे हैं भगवान मनुष्य जीवन के यथार्थ लक्ष्य है मृत्युमय संसार को पार करना परंतु मृत्यु संसार से पार होने के लिए कृष्ण का भजन जरूरी है माम भजा, मेरा भजन करो साफ साफ कह रहे हैं पुत्र के रूप में हैं, लेकिन है लेकिन भगवान हैं आश्चर्य मत कीजिए कि, कि कपिल कह रहे हैं मेरा भजन करो भगवान है अब भक्तों के लिए संसार दुर्जय है किंतु कृष्ण के आश्रित भक्तों के लिए दुर्जय नहीं है उसे पार कर जाते हैं भगवान भगवत गीता में बतलाते हैं दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मम माया मतलब जो जन्म ऋतु के चक्कर में डालती है वो माया दुष्तर है जिसके कारण व्यक्ति संसार में गिरता है एक माँ के बाद दूसरे मां को स्वीकार करता है एक जन्म के बाद दूसरा जन्म एक शरीर के बाद दूसरा शरीर तो ये है माया एक गुणमई है सत्वरज तम गुणों से युक्त है इसको पार कर पाना बहुत कठिन है दुष्तर है मम माया दुरतया लेकिन उपाय बताते हैं कि भजन करने वालों के लिए दुरत् नहीं है मामे मेव जे प्रपद्यंते माया में थम तरन्ती थे जो मेरा शरण लेता है मेरा भजन करता है वह पार हो जाता है उसको पार होने में दिक्कत नहीं है इस संसार सागर को पार कर जाता है तो इस प्रकार भगवान कपिल देव अपने पिता करदम जी को आदेश कर रहे हैं कर रहे हैं ठीक है, है जाइए और जब आप इस रूप में मेरा भजन करेंगे तो अगर मान लीजिए कोई कहे कि आप तो यहाँ हैं कहाँ भेज रहे हैं भजन के लिए भगवान घर में है तो कहाँ जाना है वहीं भजन कर लेते तो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है ममात्मानम स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम, आत्मने वात्मना विक्ष विशोको भय मृक्षसी आत्मानम मतलब परमात्मा रूप से सर्वभूत गुहाशयम स्व स्वयं ज्योति माम आत्मनि एव आत्मा वीक्ष कि परमात्मा रूप से मैं सभी शरीरधारियों के साथ हूँ तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे साथ भी तुम्हारे भीतर भी परमात्मा रूप से हूँ और सर्वभूत गुहाशय सभी जीवों के हृदय में मैं रहता हूँ परमात्मा रूप से आत्मानम आत्मानम मतलब परमात्मा रूप से मैं सबके हृदय में रहता हूँ और वहाँ मेरे रहने के लिए कोई दूसरा व्यवस्था नहीं करता है स्वयं ज्योति मैं अपने शक्ति से अपने प्रकाश से वहाँ प्रकाशित हूँ इसलिए माम आत्मनी एवं आत्मना वीक्ष मुझे अपने हृदय के अंदर देखो अब देखिए यह सिद्धांत जो भगवान कपिल देव अपने पिता के लिए दे रहे हैं वर्तमान में लागू नहीं होगा और सत्युग की बात है समय और काल से धर्म के तौर तरीके बदलते हैं उस समय ध्यान प्रधान था किय जध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जग मखई द्वापरे परिचर्याम कलऊ तद हरि कीर्तना तो जो फल सतयुग में ध्यान समाधि में चिंतन करने में प्राप्त होता था जो त्रेता में बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होता था द्वापर में जो बहुत बड़ा अर्चन पूजन करने से प्राप्त होता वही फल कलयुग में कृष्ण नाम कीर्तन से प्राप्त होता है हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो श्री भगवान को अपने हृदय में देखो मतलब चिंतन करो ध्यान करो सबके हृदय में मैं हूँ तुम्हारे हृदय में भी हूँ तो तुम यहां मुझे प्रकट देखने की चिंता छोड़ो जाओ और अपने हृदय में मुझको देखो विशो का अभयम ऋक्षसी आप सारे संताप से रहित हो जाओ कोई टेंशन मत लो दुखी मत हो शोक से रहित हो जाओ विश्व का और अभय पद मोक्ष को प्राप्त करो बैकुंठ को प्राप्त करो अपने हृदय में मुझको देखो तो इतना जब कह दिए तो करदम जी का काम तो लगभग क्लियर हो गया भगवान के तरफ से अब आप जा सकते हो तो अब सीधे ठीक है हरे कृष्ण दंडवत करके अब निकलना चाहिए लेकिन थोड़ा सा उदास मुद्रा में करदम जी खड़े थे तो सर्व अंतर जामी भगवान जान गए अपने प्रति तो भगवत अज्ञा स्पष्ट है करदम मुनि इसे संतुष्ट हो गए लेकिन दया दृष्टि से देहूती के तरफ देख रहे हैं उनके विषय में सोच रहे हैं संकोच बस कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं संन्यास के उस परम चरम बेला में पत्नी की चर्चा करना उचित नहीं है कि इसकी क्या होगा इसको देखते रहना ये भी नहीं कह पा रहे हैं कभी कभी लोग घर छोड़ देते हैं पुत्रों के त्रास से बेटों के दुख से दुखी होकर घर छोड़ देते हैं लेकिन मन कहीं लगता नहीं घूम फिर कर 10 पांच दिनों के बाद लौटते हैं इधर उधर रिश्तेदारी में जहां घूम कर, तब बेटा कहता है हो गया वैराग्य मैं जानता हूं तुम कहीं नहीं टिक पाओगे तब वो क्या कहता है बूढ़ा अरे नलायक मैं तुम्हारे कारण नहीं आया हूँ मैं तुम्हारे व्यवहार पर बार बार सोचा कि जब तुम हमारे साथ इतना हरामीपना कर रहे हो तो इस बुढ़िया के साथ क्या करोगे जिसको मैं विवाह करके लाया हूँ इसके पालन की चिंता तो मुझे है मैं इस बुढ़िया के कारण आ गया तुम्हारे चलते नहीं आया हूँ अच्छा कभी कभी स्त्री से डिस्टर्ब हो जाता है और घर छोड़ देता है और छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन नहीं पढ़ता है पत्नी से तो भाग गया दस पांच बीस दिन के बाद घूम कर आया तब स्त्री कहती है कहीं नहीं पेट भरेगा खबूचर फिर घर पर आ ही गया बड़ा बैरागी बनकर जा रहा था तब कहता है कि तुम्हारे कारण नहीं आया हूं इन छोटे छोटे बच्चों का मुंह देखकर आ गया इस पर विचार करके यह मर्कट वैराग्य बंदर की तरह थोड़े देर के लिए वैराग्य तो वैराग्य की उत्तम बेला में जहाँ सर्व त्याग संन्यास लेना है वहाँ अब स्त्री की चर्चा करदम जी नहीं कर सकते लेकिन एक बार दया की दृष्टि से भर गया देहूती के लिए कुछ कहना चाहिए तो पहले कह दिए होते लेकिन अब आज्ञा दे चुके तो अब क्या कहें संकोच हो रहा है तब तक भगवान स्वयं बोलने लगे जान गए अंतर्जामी प्रभु भगवान बोलने लगे देहूती का क्या होगा यह टेंशन आपका नहीं है मात्र आध्यात्मिक विद्या शमनीम सर्वकर्मण बीतरी से ये आचा सौ भयम चाति तरीश्य मात्रे चहम और माताजी माताजी को मैं सर्व सर्वकर्मा शमनी समस्त कर्मों को निर्मूल करने वाली आध्यात्मिक विद्याम वितरिश मैं सारे कर्मों को निर्मूल कर देने वाली आध्यात्मिक विद्या का उपदेश करूँगा आप पिताजी चिंता मत कीजिए आप निश्चिंत होकर जाइए और मैं इसको इतना सुंदर ज्ञान दूँगा कि यया असौ भयम अति तरस्यती छ जिस ज्ञान को प्राप्त करके संसार के भय से मुक्त हो जाएगी सारा शोक सारा दुख केवल टेम्परोरी दो चार दिन के लिए नहीं सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा और परम सुखमय मेरा धाम प्राप्त करेगी अति तरस्यति मेरा परम धाम वैकुंठ प्राप्त करेगी और पहले तो उन, उनको कह दिए कि आप मेरा भजन कीजिए आप वैकुंठ धाम प्राप्त करेंगे उनको तो आज्ञा दे ही दिए भगवान अब अपनी माता के विषय में कहते हैं कि इनके विषय में आप निश्चिंत हो जाइए मेरा विषय है आप इसको चिंता मत कीजिए तो इस पर आचार्यों का कहना है कि संन्यास के लिए घर छोड़ते समय करदम उनि अपने साध्वी पत्नी देहुति के लिए थोड़ा चिंतित हो गए थोड़ा सा चिंता हुआ लेकिन एक योग्य पुत्र का उत्तरदायित्व तो है कि वह अपने पिता को निश्चिंत भजन के लिए करे सारा दायित्व तो ले ले और अपनी माता की जिम्मेवारी ले अपने छोटे भाइयों की जिम्मेवारी ले और अगर बहन अविवाहिता है उसकी भी जिम्मेवारी ले पिता भजन करना चाहता है तो बेटा का कर्तव्य है कि सारा जिम्मेवारी लेकर पिता को मुक्त कर दे जाइए भजन खींचे छुट्टी दे दे अपने ऊपर सारा जिम्मेवारी लेकर पिता को निश्चिंत संन्यास के लिए छुट्टी दे दे संन्यास का अर्थ है संसार से पूर्णतः न्यास पूरा पूरा त्याग पूरा त्याग सब कुछ छेड़ छोड़ दे और सब तरह से भगवान को याद करें केवल भगवान ही उसके जीवन के विषय हों एक योग्य पुत्र का कर्तव्य निभाते हुए भगवान कपिलदेव कहते हैं कि पिताजी आप निश्चिंत होकर जाइए माता का सारा हेडक मेरा है मैं माता जी का पालन करूँगा उनको ज्ञान दूंगा और उसके जीवन में जो भी आवश्यक सुख सुविधा है वो प्रदान करूँगा आप जाइए प्रत्येक व्यक्ति पर माता पिता का ऋण होता है यदि पुत्र माता पिता को कृष्ण भक्ति में लगा देता है तो उसका ऋण पूर्णतः शोधन हो जाता है सुख पूर्वक भजन करे माता पिता पुत्र की व्यवस्था से तो पुत्र का ऋण जो पितृण है वो समाप्त हो जाएगा तो इस प्रकार फिर आगे मैत्रे मुनि कहते हैं कि एवं समुदितस्ते न कपिले न प्रजापति दक्षिणी तम प्री तो वन में जगाम है तो मैत्रे मुनि कथा को आगे बढ़ा रहे हैं कहते हैं कि जब भगवान कपिल देव अपने पिताजी को इस प्रकार निश्चिंत करते हुए आज्ञा दिए कि पिताजी जाइए भजन कीजिए तो भगवान कपिल के द्वारा इस प्रकार आदिष्ट होने पर प्रजापति कर्दम उनकी प्रदक्षिणा किए प्रजापति प्रीतः पहले तो बहुत प्रसन्न हुए कहना भी नहीं पड़ा धर्म भी बच गया अगर चलते चलते कह दिए होते कि देहती को संभालना तो ये उचित नहीं था इसका मतलब अब तक उसकी चिंता बनी हुई है तो पहले यह बात कह लेते तब संन्यास की बात करते पहले संन्यास की बात करके अंत में ऐसी बातें कर रहे हो तो कहना भी नहीं पड़ा भगवान स्वयं जिम्मेवारी ले लिए इसलिए करदम जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके दक्षिणी कृत्या भगवान कपिल देव का परिक्रमा किए और बनम एवं जगाम बन के लिए प्रस्थान कर दिए चले गए निश्चिंत भजन करने के लिए चले गए महाराज श्री कहते हैं कि सरकार भी किसी कर्मचारी को बुढ़ापे में नहीं रखती जवानी के बाद बुढ़ापा जब आने लगता है तो रिटायर कर देती हैं, जाओ अब काम लायक नहीं हो <laughs> जाओ घर बैठो भजन करो निश्चिंत रहो अब काम धंधा खत्म तो कोई भी व्यक्ति इस बात को समझे समझना चाहिए कि जब हम संसारी काम के लायक नहीं रहते हैं उस अवस्था में भजन तो जरूर करना चाहिए लेकिन व्यक्ति इस पर विचार ही नहीं करता काम हो या ना हो लेकिन परिवार में ही पड़ा रहता है और उस अवस्था में परिवार के जीवक पुत्रों के लिए परिवार के सदस्यों के लिए एक समस्या बनकर रहता है उनकी बात तो सुनना नहीं चाहते फिर भी कुछ न कुछ सलाह देता है कुछ कहता है चुपचाप केवल रहे तब तो चल सकता है लेकिन वो चुपचाप रहेगा ही नहीं ऐसा तुम बैठे हो लापरवाह हो उसको समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हम ही हैं ये सब तो लड़के तो बेवकूफ़ हैं इनको कुछ समझ में आता नहीं ये सब दुकान बिगड़ रहा है फैक्ट्री ऐसे बंद पड़ रही है कमा नहीं रहा है पता नहीं उनके मरने के बाद सारा परिवार उसी दिन मर जाएगा ऐसा लगता है ऐसा सब अज्ञान का देवता है स्वयं त्याग अगर नहीं करेंगे तो प्रकृति तो त्याग करा ही देगी एक दिन मृत्यु के साथ तो बुद्धिमानी तो यह है न कि उचित समय पर त्याग कर दें प्रतिष्ठा बच जाए कुछ लथेर बेईमान अफसर होते हैं मिनिस्टर होते हैं जो एकदम अंतिम समय में भी उनको हटाने की चेष्टा होती है त्यागपत्र दो हटो स्थान छोड़ो लेकिन वो छोड़ना ही नहीं चाहता कोई उसको प्रसन्न नहीं करता फिर भी छोड़ना नहीं चाहता फिर भी लोग छोड़ा ही देते हैं हटा देते हैं इसलिए उचित यह है कि उचित समय पर अपने आप रिजाइन देकर छोड़ दे उस कुर्सी को दूसरे के लिए अवसर दे लेकिन छोड़ते नहीं जाम करके रखते हैं कम से कम साइड दे देना चाहिए तब तो आगे के लोग पीछे वाले आगे बढ़ें तो ऐसे ही जाम करके रखते हैं ऐसे बेवकूफ़ों के लिए प्रकृति अब उनको हटाती है अब किसी काम लायक नहीं रहने देती है बस अब लाचार होना पड़ता है उनको हटा देती है और अंत में मृत्यु के द्वारा सदा के लिए हटा देती है तो जब मृत्यु आना ही है हटना ही है तो समझ से हट जाए करदम जी बहुत प्रसन्न हुए भगवान कपिल के विचारों को सुनकर और चल दिए वन की ओर बड़ी खुशी से भगवान को प्रणाम किए परिक्रमा किए चल दिए व्रत स आस्थित मौनम आत्मक शरण मुनि निस्यच कहते अनग्निरिकेतन सह मुनि आत्मयिक शरण सन मौनम व्रतम आश्रिता निसंग अनग्नि अनिकेतन जति भूतवा क्षोणिम व्यचरत कर्द मुनि आत्मयिक शरणम आत्मयिक शरण मतलब भगवान कृष्ण के एकमात्र कृष्ण का ही शरण लेकर आत्मा का अर्थ भगवान होता है आत्मा के अंश होने के कारण जीव को भी आत्मा कहते हैं आत्मा भगवान का नाम है तो विभाजन करने के लिए आप भगवान की श्रेष्ठता के लिए उनको परमात्मा कह दिया जाता है और अन्य जीवों को जीवात्मा या आत्मा कहते हैं शुद्ध रूप से आत्मा और जब माया के चंगुल में पड़ जाता है तो जीवात्मा लेकिन आत्मा भगवान के लिए है आत्मा की मतलब आत्मा के ही एकमात्र शरण में मतलब भगवान कृष्ण के शरण में स्थित होकर के मौनम व्रतम आस्थित मौन व्रत ले लिए अब संसार के लोगों से कोई बातचीत नहीं न सुनना है न बोलना है मौनम व्रतम मौन व्रत ले लिए और निस्संग निसंगम मतलब किसी से आसक्ति नहीं संगम आसक्ति मैं कई बार कह चुका हूँ किसी से कोई आसक्ति नहीं निसंग हो गए और अनग्नि अनिकेतना अन अग्नि का मतलब कोई पकाया हुआ भोजन खाने की चिंता नहीं इस होटल में उस होटल में जाने की ज़रूरत नहीं अग्नि से पकाया हुआ भोजन नहीं जो वृक्ष से पेड़ से फल मिल गया पत्ता मिल गया उसको खाने के निर्णय लेकर और अनिकेतन का मतलब किसी होटल में किसी के घर में रुकने की कोई टेंशन नहीं गृह रहित होकर पेड़ों के नीचे रहने के लिए जति होकर बिल्कुल सन्यासी होकर छोड़ी बेचरत पृथ्वी पर घूमने लगे मौन का मतलब होता है बाणी से किसी को दुख न देना बोलना नहीं व्यर्थ संसारिक निंदा अस्तुति कुछ नहीं करना चुप रहना किसी संसारिक व्यक्ति की चर्चा करना निंदा करना या प्रशंसा करना इसे आत्मा का हनन होता है आत्मा का हिंसा होता है इसलिए व्यर्थ चर्चा नहीं करना चाहिए किसी को नहीं करना चाहिए सन्यासी का तो बिल्कुल कर्तव्य नहीं है अनग्नि का अर्थ मैं पहले ही कर चुका हूँ सन्यासी होने पर अनेक प्रकार के पकाए हुए छप्पन भोग के चक्कर में नहीं पड़ना है जो मिल गया प्रारब्ब से उसको खा लें पका हुआ भोजन कम से कम एकादशी को तो नहीं ही खाना चाहिए फलहार है तो कोई पानी कोई फल ले लिए अब उस दिन फीस्ट के दिन जो फास्टिंग के दिन फीसटिंग कर देते हैं जिस दिन उपवास करना है उस दिन आइटम बनाने लगते हैं यह वास्तव में उचित नहीं है और ख़ास करके सन्यासियों के लिए तो बिल्कुल उचित नहीं है बिल्कुल उचित नहीं है तो भोजन के फेरे में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए अनग्नि रहना चाहिए सन्यासी को तो इस प्रकार प्रकारग्नि अगर वो अग्नि के चक्कर में पड़ेंगे अलग अलग वैरायटी, अलग अलग पकवान चाहेंगे तो घर छोड़ दिए तो अब कहाँ मिलेगा कभी कभी तो गर्म पानी मिलना मुश्किल हो जाता है आखिर अग्नि में गर्म पानी होगा ना तो कहाँ कहाँ आग जलाएंगे, कहाँ गैस लेकर ढोएंगे गैस चूल्हा नहीं तो किसी गृहस्थ के आश्रय में जाना पड़ेगा यहाँ तो अनिकेतन कहा गया है घर में भी नहीं रहना है तो इस तरह से चल दिए उनके एक बाह्य आचरण का वर्णन हुआ कि किस प्रकार से मौन है पृथ्वी पर बिचरण कर रहे हैं जनसंघ से रहित हैं अब मनोब्रह्मणी युंजानो यदसत्म गुणावभाषे विगुण एकुभावीते निरहृतिम सेन्द प्रशांत प्रत्यक् प्रशांतो प्रशा प्रशांतो तो मीवो दधी वासुदेव भगवती सर्व प्रत्यत्म परेण भक्तिभावन लब्धात्मा मुक्तबंधन आत्मा सर्वूतेशु भगवतमस्थित अपश्य सर्वभूतानि भगवत चात्मनि चार श्लोक एक साथ है तो आगे मैत्रे मुनि कहते हैं कि य सत सत् असत् जो भद्रा भद्र यह अच्छा है यह बुरा है इस, पर, प्रकार भे, इस प्रकार के व्यवहारों से रहित है, इस प्रकार के भावों से रहित जो घर गृहस्थी में है उसको भोजन में बहुत ड्रामा देखने को मिलता है क्या पकाई है इसमें कोई स्वाद नहीं है कोई टेस्ट नहीं है फालतू रख दी इसी तरह खाक पत्थर ऐसे बोलते हैं लेकिन सन्यासी को ऐसा बोलना तो बहुत दूर की बात है सोचना भी नहीं चाहिए जो मिल गया प्रारब्ध से वही खा लेना चाहिए अच्छा बुरा से अतीत सारा संसार बुराई से अच्छाई से भरा है लेकिन इस पर विचार ही नहीं करना है तत्गुणा वभा से बिगुणे विगत प्राकृत गुण होने पर भी सौंदर्य माधुर्य आदि चिन्मय गुणों के प्रकाशक एक भक्त्याुभावित अनन्य भक्ति से केवल भगवान में मन लगा कर, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करें परम ब्रह्मी मन युंजान परम ब्रह्मणी परम ब्रह्म सुप्रीम पर्सनालिटी श्री कृष्ण के प्रति मन लगाकर परम ब्रह्म परमात्मा भगवान भगवान को परम ब्रह्म कहते हैं सर्वश्रेष्ठ भगवान उनमें मन लगाकर मन युंजान मन नियोजित करके निरहंकृति निर्ममा देहात्म बुद्धि से रहित होकर ममत्वहीन होकर ममत्व, हो ममत्व बुद्धि से रहित होकर निर्द्वंद समद्रिक सुदृक दे भगवान में मन लगा ले और अहंकार न रखे निरहंकृति निरहंकार अहंकार में नहीं रहना चाहिए यह कर्दम जी का स्टेज है अब कोई अहंकार नहीं कोई भावना नहीं और निरहकृति निर्ममा ममत तो बुद्धि नहीं मेरी बेटी है मेरा बेटा है मेरा घर है मेरी पत्नी है मेरा ये कामक विमान यहाँ पड़ा हुआ है कभी कभी लोग घर छोड़ देते हैं किसी भाव में आकर और घर में कार है नौकर है बड़ी सुविधा है आज जब ब्रज के थ्री व्हीलर पर चढ़कर ऊपर नीचे एकदम लदे हुए जाना पड़ता है तब याद आता है रे यार घर में कार था और मुझे इस तरह घूमना पड़ रहा है कहाँ चला आया और विविध प्रकार के किचन में खाने का सामान भरा है और ब्रज के मोटी रोटी मधुकरी में खाना पड़ता है वो भी बिना सब्जी के ओहओह एक भक्त है सत्य घटना है उधर बिहार के अपने गांव का एक भक्त है अब भी <laughs> भजन करता है तो एक बार घर छोड़कर ब्रज में आ गया बरसाना हाँ सुंदर गोविंद <laughs> तो मधुकरी में मोटी मोटी रोटी मिलती थी और माताजी जी लोग ब्रजवासिनी माता दे देती रोटी केवल तो उसको बड़ा गुस्सा आता रोटी अकेले कैसे खाएंगे बिना सब्जी के <laughs> तो कभी कभी उन लोगों से भी बोल देता था केवल रोटी दे रही हो सब्जी नहीं देती कैसे खाएँगे तो चलो वहाँ से नहीं काम चल कोई बतला दिया कि यार सब्जी बना लिया करो ना सब्जी मार्केट में कच्चा सब्जी ले लो तो तब तो उसके मन में आ, हाँ यार सब्जी मांग लेंगे तो सब्जी मार्केट में गया तो सब्जी मांगने पर तो दुकानदार लोग जो रिजेक्टेड सब्जी है वो देते हैं बैंगन दे दिए कोई कुछ दे दिए टमाटर दे दिए कुछ और जो ताज़ा सब्जी है एकदम हरा या गोभी या और कुछ नया सब्जी दिख रहा है तो ये देता नहीं खराब दे रहा है तो इस तरह से सोचते सोचते कभी कभी बोल देता था वो क्यों नहीं दे रहे हो हम बैंगन खाएंगे डांटने लगता था दुकानदारों को कहते बाबा ये बहुत महंगा है अभी अभी मार्केट में आया है तो पचास रुपया किलो है आप गोभी मांग रहे हो तो तो हम बैंगन खाएंगे दे देता था जैसे तैसे बेचारा ब्रज में कुछ महीना रहा इसके बाद जब गांव गया और मंदिर में आकर कभी भागवत सुनता पढ़ता तो हमारे सामने की घटना है कि उसकी बहन किसी काम के लिए बुला रही थी कि पिताजी बुला रहे हैं कई बार फुका रही थी सुन रहा था तो हम कहे क्यों नहीं जा रहे हो सुन लो क्या कह रही है तो अरे हम समझ रहे हैं क्या कह रही है पिताजी बुला रहे हैं तो क्या भजन करने के लिए बुला रहे हैं नहीं जाना चाहता था तो अब बार बार चिल्ला रही थी तो क्या कहा भोजपुरी का शब्द है लाग तो फिर वो रोटीया रोटियाँ खही के पड़ी <laughs> मतलब कि अब लग रहा है कि ब्रज की मोटी रोटी खाना ही पड़ेगा जिसके भय से मैं फिर घर आ गया वो नहीं खाया जाता था गला से नहीं उतर रही थी मोटी रोटी जिसके कारण मैं फिर घर आ गया अब लग लगता है कि फिर वही खाना पड़े <laughs> अब फिर ब्रज में जाना पड़ेगा तो ये बातें मन में आ जाती हैं जब बाहर अच्छा नहीं लगता तब घर याद आने लगता है यह बड़ा दुर्दशा है ऐसा नहीं मम्म तो नहीं निरहंकार अहंकार नहीं कभी कभी कुछ लोग बड़े भाव में आकर नौकरी छोड़ देते हैं स्कान ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे ब्रह्मचारियों का भी दुर्दशा देखे हैं और अगर कहीं उनको चटाई पर सोना पड़ गया एक रूम में पांच पांच सात सात लोगों को रहना पड़ गया तब तो घर याद आता है यार क्या सुविधा था मैं कैसे चला आया साठ हज़ार की नौकरी छोड़ दिया तो कभी कभी अपने साथियों से कहते हो क्या समझते हो बेगर मैं मैनेजर था साठ की नौकरी छोड़ आया हूँ तो जब छोड़ ही दिया तो क्यों चर्चा कर कौन बुलाया तुमको <laughs> कौन तुमको बुलाया इंजीनियर था या मैनेजर था तो तुम साठ कमाया क्यों नहीं क्यों चलाया कौन बुलाया और छोड़ दिया तो फिर क्यों चर्चा कर रहा है यह है उस धन के प्रति उस पद के प्रति व्यामोह ममत्व आसक्ति अहंकार तो सन्यासी को निरहंकृति होना चाहिए कोई अहंकार नहीं मैं था ये तो भूल जाना चाहिए मैं था अब 60,000 की नौकरी से बढ़ करना कामक विमान था कामक विमान जहाँ चाहे एक जगह मकान बना दिए सूरत में मुंबई में तो वहीं पड़ा रहेगा इंग्लैंड में जाएंगे तो फिर दूसरे मकान का शरण लेना पड़ेगा दिल्ली में जाएंगे तो मकान नहीं जाएगा लेकिन करदम जी का तो मकान था जहाँ चाहे वहां जाता था मकान ही पूरा साज सामान के साथ विमान जाता था कहीं बाहर में जाने पर ऐसे भी बिना संन्यास के भी गृहस्थ लोग अनुभव करते हैं दस दिन बीस दिन के लिए कहीं यात्रा में गए तो बड़ा दिक्कत महसूस होता है यार लौटना चाहिए कभी कभी बनाते हैं प्लान बीस पच्चीस दिन का जब दिक्कत होने लगता है तो दस दिन में ही लौट आते हैं <laughs> यात्रा तो झंझट घर में ठीक है बहुत बड़ा गर्मी लग रहा है बहुत दिक्कत हो रहा है हमारा घर एयर कंडीशन है यार सारी सुविधा घर में है छोड़ देते हैं नहीं करेंगे यात्रा बीच से ही लौट आते हैं तो इस प्रकार जब घर याद आ रहा है तो सबसे बेस्ट घर था कर्दम जी का वैसा घर तो इंद्र के पास भी नहीं था क्या अमरावती के उस सुख सुविधा को लेकर इंद्र जहां चाहे वहां चले जाएंगे नहीं जा सकते लेकिन करदम जी का मकान उनकी सुख सुविधा उनके नौकर चाकर सब कुछ उड़ता था और उसमें न तेल की जरूरत ही ना ड्राइवर की वो कामक था उनके इच्छा के अनुसार चलता था वैसे विमान को छोड़कर के निर्मम थे यह मेरा है इस बात को भूल गए यह है संन्यास का चरम परम स्तर और निर्द्वंद निर्द्वंद मतलब द्वंद, द्वंद किसको कहते हैं हानि लाभ एक साथ विपरीत जो भावनाएं होती है उसको द्वंद्द कहते हैं हानि लाभ सुख दुख मान अपमान भूख भेद दृष्टि आत्म इस भाव में कभी मान अपमान हो रहा है कभी सर्दी कभी गर्मी कभी लाभ कभी हानि इसको द्वंद कहते हैं तो ये निर्द्वंद हो गए थे अब जाड़ा लगे या गर्मी लगे इससे कोई मतलब नहीं द्वंद नहीं कोई माला पहनावे या गाली दे दे उससे कोई अंतर नहीं अरे महात्मा पहचान गयारी करदम जी ब्रह्मा जी के पुत्र दंडवत कोई प्रणाम किया आ तब तक तो कोई किया काम छोर घर छोड़कर घूम रहे हो बेगर की तरह भिखारी की तरह शर्म नहीं आती दोनों में एक समान कोई गाली दे दे या कोई सम्मान करे समुद्रिक स्वदृक कहते हैं कि इस प्रकार भेद दृष्टि रहित तो आत्मदर्शी होकर और प्रशांतोर्मी उदधी इव और बिल्कुल प्रशांत समुद्र की तरह शांत समुद्र तट पर तो तरंगाई दिखाई देती है लेकिन कुछ किलोमीटर दूर जाने पर शांत कोई लहर नहीं कुछ नहीं प्रशांत प्रशांत समुद्र की तरह उदधी इव प्रत्यक्ष प्रशांत धी अंतर्मुखी होकर विपेक्षरहिता बुद्धि से युक्त होकर धीरा धीर कहते हैं विषय वासना से है, धीर कहते हैं कोई दुख की या अपमान की या कोई विषम परिस्थिति आए उसमें भी एक समान सहना धीर धीरता दुखों को सहने की क्षमता एकदम स्थिर होकर सहने की क्षमता अक्षुब्ध रहे किसी भी अवस्था में उसको धीर कहते हैं धीर है एकदम किसी भी अवस्था में एकदम एक समान रहे कोई भी दुख विषम स्थिति आवे फिर भी सहने की क्षमता हो आता ही रहता है बहुत विषम परिस्थिति आ जाती है दुख आता है लेकिन व्यक्ति घबरा जाता है अधीर हो जाता है धैर्य खो देता है कोई विषम परिस्थिति में दुख की अवस्था में धैर्य ही काम नहीं करता जो धैर्य से काम लेता है उसको धीर कहते हैं धीर और विपत्ति के समय धीर धीरता की पहले परीक्षा होती है रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्तकाल परीखीय चारी चार की परीक्षा संकट के अवस्था में होती है सबसे पहले दो चीज जो अपना है 50 परसेंट अपने साथ है उसकी परीक्षा होती है और 50 परसेंट बाहर का चीज है वो है धीरज धर्म धैर्य की परीक्षा होती है कि हम कितना धीर हैं घबरा जाते हैं तो गया धैर्य और धर्म जो हमारा कर्तव्य है भजन करना मंगला आरती करना जप करना भागवत सुनना पढ़ना ये धर्म का आचरण है वो कितना साथ दे रहा है सारा छूट गया तो धैर्य भी गया धर्म भी गया इसके बाद तीसरा पोजिशन है मित्र जो अपने बंधु संबंधी हैं वे लोग कितना साथ दे रहे हैं विपत्ति के समय सभी लोग किनार हो जाते हैं कुछ मित्र होते हैं जो काम आते हैं वैसे समय पर भी तो धीरज धन मित्र और चौथा पोजीशन है नारी अपनी पत्नी कितना साथ दे रही है जब बड़ा सुख का समय था तो वाह जी बहुत आनंद है और जब पति संकट में पड़ा तो साइड ले ली सेवा नहीं कर बीमार हो गया कोई भी विषम परिस्थिति आई तो उस समय साथ दे रही है कि नहीं लेकिन यह दुख अगर अस्थाई हो जाए तो बड़ा कष्टदायी है लेकिन एक हिंदी कवि कहते हैं कि थोड़े देर के लिए विपत्ति बहुत मज़ेदार है रहीम कवि कहते हैं रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए हित अनहित या जगत में जानी पड़त सब कोई अच्छा है थोड़े देर की विपत्ति आ जाए क्यों अच्छा है परीक्षा हो जाता है अपना पराया का रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए होता ही, अनहित कौन अपना है कौन पराया है जान पड़त सबको क्लियर हो जाता है तो इस प्रकार विपत्ति में भी धैर्य की परीक्षा होती है मैं यह कह रहा था तो भक्त को धीर होना चाहिए धीरा और प्रत्येक प्रत्येकमि सर्वज्ञ जीवों के नियंता परमात्मा सर्वज्ञ श्री भगवान श्री कृष्ण में भगवती वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में परेण भक्तिभावे न लब्धात्मा उत्कृष्ट उर्जिता भक्ति भाव से करदम जी आविष्ट थे भगवान कृष्ण में इनकी भक्ति थी वासुदेव स्पष्ट कर दिए भगवती वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में परेण भक्तिभाव न लब्धात्मा भगवान श्री कृष्ण में विशुद्ध भक्ति भाव से युक्त हो गए और मुक्त बंधना जब भगवान में युक्त हो गए तो बंधन समाप्त अज्ञान मुक्त हो गए सर्वभूतेशु भगवंतम आत्मानम जैसा कि भगवान कपिल देव उपदेश किए थे वैसा भजन किए क्या सर्वभूतेशु भगवंतम आत्मान अवस्थितम अपश्यत सभी जीवों के हृदय में श्री भगवान को देखने लगे सब जग समस्त जीवों में परमात्मा को भगवान को अवस्थित देखने लगे आत्मनी च भगवती सर्वभूतानी अपश्यत तथा भगवान को भगवान में भी समस्त जीवों को देखने लगे एक कहीं बात है सब में भगवान को देख रहे हैं या सबको भगवान में देख रहे हैं एवं महाभागवत अभवत इस प्रकार कर्दम मुनि महाभागवत हो गए भगवान की भक्ति करने लगे बड़े आनंद के साथ महाभागवत हो गए केवल भगवान में ही तल्लीन हो गए इसमें एक भक्तानुभावित परेण भक्ति भावेना इन दो चार श्लोकों के अंदर रिपीट हुआ है एक भक्ति भक्तानुभावित एकमात्र भगवान में ही लगे और किसी में नहीं परेण भक्ति जोगे न या परेण भक्ति भावे न भगवान से जोड़ने के लिए भक्ति की बहुत अनिवार्यता है बहुत आवश्यकता है कर्दमुनि के भक्ति के द्वारा मन बिल्कुल कृष्ण में आविष्ट था भक्ति भगवान की चीज शक्ति की वृद्धि है जो ची शक्ति में संधिनी संबित हलादिनी की जो वृत्ति है वह है भक्ति अतः श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन यादि जो भक्ति है इसके संसर्ग में जो व्यक्ति आता है उसका प्राकृत मन अप्राकृत हो जाता है मन प्राकृत है लेकिन भक्ति है अप्राकृत तो अप्राकृत भक्ति के संयोग में प्राकृत मन भी अप्राकृत हो जाता है जैसा मैंने उदाहरण दिया था प्राय देता हूँ कि कोई शक्तिशाली चुंबक के सामने कोई लोहे का सीका लेकर आवे तो कुछ दूर तक तक तो उसको प्रयास से लाना पड़ेगा एक रेंज ऐसा आता है कि खींच लेता है पकड़ लेता है सीका को और सीका को जब चुंबक पकड़ लेता है तो सीका में भी चुंबकत्व तो आ जाता है और फिर दूसरा सीका जब ले जाते हैं तो सीका उस के को पकड़ता है इस तरह से पकड़ता है तो हमारा जीव हमारा शरीर हमारा मन हमारी बुद्धि ये सब प्राकृत है लेकिन जब हम अप्राकृत भगवान नाम भगवान की लीला कथा भगवान की भक्ति के संजोग में ले जाते हैं इसको तो हमारे जीव को हमारे मन को ये अप्राकृत बना देता है और फिर साधन भक्ति का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति की देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाती है यह विज्ञान है सिद्धांत है और यह मेरा है यह पराया है यह भावना समाप्त हो जाती है निर्मम हो जाता है और द्वंद्व रहित हो जाता है निर्द्वंद हो जाता है मान अपमान शीत उष्ण सर्दी गर्मी ओह बड़ा गर्मी है उफ, बड़ा ठंडा है ये सब खत्म अब पता ही नहीं चलता वो समदर्शी हो जाता है समुद्रिक हो जाता है सौदृक हो जाता है केवल अपने विषय में देखता है प्रशांत महासागर की तरह शांत हो जाता है संसारिक वस्तुओं के लिए ललायित नहीं होता ठीक है जो प्रारंभ से मिला ठीक है नहीं मिला तो बहुत टेंशन नहीं कोई बात नहीं बहुत ज़्यादा बटोर लेने वाले लेकर नहीं जाते हैं छोड़ कर ही जाते हैं तो फिर इतना बटोरने की जरूरत क्या है पराभक्ति का अर्थ है प्राकृत वस्तुओं की वासना से अतीत भक्ति और अतीता भक्ति बिल्कुल अतीत बहुत संग्रह के चक्कर में अपने नित्य स्वरूप को समझकर जब जीव अन्य अन्याभिलाषा से मुक्त हो जाता है शून्य हो जाता है तो वो उ... इस प्रकार भगवान की भक्ति करता है कि भगवान मेरे प्रष्ठ हैं मेरे अपने हैं संसार की कोई भी वस्तु अपना नहीं है इस प्रकार जब श्री कृष्ण सेवा करता है तो उसको पराभक्ति कहते हैं केवल भगवान के लिए और जब पराभक्ति प्राप्त हो जाती है तो भक्त को सर्वत्र केवल अपना इष्ट देव ही दिखाई देते हैं और कुछ नहीं परम प्रेमास्पद परम प्रिय परम बंधु श्री कृष्ण दिखते हैं और उनके लिए वो सतत चेष्टाशील रहता है हमेशा चेष्टा करता है जैसे लोभी व्यक्ति को जहाँ भी जाना हो धन ही दिखता है कौन जोगाड़ करें कि यहाँ ज्यादा पैसा मिले व्यापारियों को जहाँ भी यही देखते हैं कि कहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा कौन बिजनेस करें कि पैसा मिलेगा लोभी को सारा जगत धन में दिखता है और कामी को काम मय दिखता है वैसे ही पराभक्ति प्राप्त भक्त को सारा जगत कृष्णमय दिखता है सब जगह भगवान ही दिखते हैं सब जगह सब वस्तुओं में सब स्थानों में कृष्ण ही दिखते हैं वह गुलाब का फूल देखता है तो कृष्ण का स्मरण करता है आह इस फूल में इतना सुंदर गंध है इतना सुंदर सौंदर्य लालिमा किसने भरा है कौन इसके अंदर रंग भरे हैं किस फैक्ट्री में इसको रंग चढ़ाया गया है कहाँ इसमें से सेंट आया है या धरती के अंदर से वाह कमाल है भगवान की केला जब खाने लगता है तो भगवान का स्मरण करता है आहा धन्य है श्री कृष्ण इतना पैकिंग हलवा तैयार किए किसी किचन में किसी आग चूल्हे में बनाने की जरूरत नहीं पड़ी ना बाहर से कोई शुगर चीनी डालना पड़ा इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास हलवा धन्य है चलो प्रभुपात कहते हैं कि चलो तुम दूसरे वस्तुओं को देख देख कर कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है अगर तुमको शराब पीने में भी टेस्ट आ रहा है तो एक बार याद कर लो कि शराब के अंदर भी टेस्ट कृष्ण की व्यवस्था है धरती के अंदर से सब वस्तुएं प्राप्त होती है जिसमें तुमको टेस्ट मिल रहा है यद्यपि यह उचित विधि नहीं है कि शराब पीकर कृष्ण का याद करें लेकिन यह लाचारी में कहते हैं कि जहाँ भी स्वाद है जहाँ भी सुखकर वस्तु महसूस होती है वहाँ कृष्ण की शक्ति है तो इस प्रकार केवल कृष्ण दिखाई देते हैं कर्दम उन्हीं की साधना भक्ति के बल से इस महाभागवत दशा को प्राप्त कर लिए कर्दम जी इस अवस्था को प्राप्त किए इसमें उनकी भक्ति की उत्कृष्टता है वो महाभागवत हो गए फिर आगे कहते हैं इच्छा द्वेष द्वेशन न सर्वत्र समचय तथा भगवत भक्ति जुगते न प्राप्ता भागवती गति अब अंतिम श्लोक में इस अध्याय के अंत में करदम जी के गति की भी चर्चा कर देते हैं गति माने अंतिम लक्ष्य कहाँ गए फाइनल क्या हुआ उनके साधना भक्ति का चरम परम लक्ष्य फाइनल कहाँ गए क्या हुआ तो उसको कहते हैं कि इच्छा द्वेष ना न इच्छा है न द्वेष है इच्छा द्वेश का मतलब है राग द्वेश जिसको हम चाहते हैं उसको इच्छा कहते हैं जो हमको प्रसन्न है वह है इच्छा उसको राग कहते हैं उसमें आशक्ति होती है घर से स्थान से व्यक्ति से हमारा आदमी है हमारा मित्र है हमारी पत्नी हमारा बेटा ये राग होता है आशक्ति राग ममता और द्वेष होता है जिसको हम प्रसन्न नहीं करते जिसको हम नहीं चाहते एक अपना इच्छा का वस्तु होता है जिसको फेवरेट कहते हैं और कुछ से एलर्जी होता है अरे क्या है फालतू तो ना एलर्जी ना फेवरेट कुछ नहीं इच्छा देश से रहित अब कुछ खाने को कभी मिलता है तो अरे मेरा फेवरेट सब्जी मिल गया वाह मेरा फेवरेट भोजन मिल गया आज खुश हो गए और कुछ ऐसा मिला अरे यार इसको तो हम खाते नहीं इसे एलर्जी है लो तो ये दोनों से रहित सर्वत्र समचित सर्वत्र समचित सा सब जगह एक समान दो चार प्रकार मिल गया तब भी ठीक सूखा ब्रज का मोटी रोटी मिल गई तब भी ठीक कोई बात नहीं भगवत भक्ति झुकते न कर्दमुनि द्वारा भगवत भक्ति जोग बल से भागवती गति प्राप्ता भागवती गति भागवती गति मतलब भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति हो गई करदम जी जो भजन किए उस भजन का अंतिम परिणाम हुआ कि उनको भगवान का पार्षदत्व मिला भगवान के पार्षद बनकर बैकुंठ में चले गए मैत्रे मुनि कहते हैं अब कैसे भजन किए कितना दिन किए कितने साल करना पड़ा इसको न कहकर आगे बढ़ना चाहते हैं देहूती और भगवान कपिल की कथा कहना है इसलिए एक श्लोक में कह दिए कि अंत में वो भगवान को प्राप्त किए घर तो छोड़ ही दिए थे कथा तो हो गई लेकिन भगवान को प्राप्त किए तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भक्ति से ही कोई व्यक्ति भगवान को जान सकता है समझ सकता है और उनको प्राप्त कर सकता है भक्त्याम माम अभिजानाति, यावन या तत्वतः भक्ति के द्वारा व्यक्ति जानता है भक, भगवत भक्ति जोगे न प्राप्ता भागवती गति भक्ति योग के प्रभाव से भागवती गति मिली साफ साफ कह रहे हैं भगवत धाम प्राप्त करने से पहले भगवान के स्वरूप उनके लीला उनका नाम उनके गुण उनके धाम के रहस्य को जानना जरूरी है इसीलिए भगवान अपने विषय में भगवद्गीता में बताते हैं अपने धाम के विषय में बताते हैं कहते हैं मेरा धाम परम दिव्य है वहाँ सूर्य की प्रकाश की जरूरत नहीं चंद्रमा की जरूरत नहीं आग गैस की जरूरत नहीं कुछ नहीं न तद भाषते न शांको न पावक जद न निवर्तनते तद धाम मेरा दिव्य धाम प्रकाशमय रहता है पहले के बहुत बड़े बड़े राजा लोग अपने घर में इस तरह बिजली की व्यवस्था नहीं रखते थे आना दीपक रखते थे तेल की हेडक नहीं कि दीपक जलाने के लिए तेल रहना चाहिए वो बहुत कीमती और बहुत चमकीला रत्न रखते थे अपने घर के पीलर में स्वर्गीय अप्सराओं का चित्र बन मूर्ति बनाकर उनके हाथ में रत्न रख देते थे लाल रखते जो सर्पों के शरीर में जो मरी है वो रख देते थे सिर में निकाल निकालकर और मरी रह दिन में तो सूरज के प्रकाश में धूमिल रहता जब ही सूर्यास्त होता अंधेरा बढ़ता त्यों मरी से प्रकाश निकलता उसमें कोई जनरेटर की जरूरत नहीं कोई बिजली की जरूरत नहीं वो घर जगमग करता और ऐसे मणियों को कई जगह रख दिया जाता था नागलोक में प्रकाश है क्यों कि वहाँ मणियां हैं। तो ऐसे मणि ऐसे रत्न चमकने वाले रत्न को रखते थे अपने घर में चमकता रहता था तो कभी कभी नहीं जानने वाले लोग सोचते हैं कि जब वैकुंठ में सूरज नहीं है चंद्रमा नहीं है तो वहाँ तो केवल अंधकार होगा तो वो ऐसा अंधकार नहीं वो वैकुंठ चमकता है अपने आप न तदभाषेत्य सूर्यो न शांको न पावक न वहाँ आग है मतलब किचन इस तरह गैस का हेडक नहीं है लकड़ी आग जलाने का हेडक नहीं है वैसे ही इतना दिव्य लोग है कि वहाँ सब चीज दिव्य है वहाँ कोई सूरज उगने की इंतजार नहीं है प्रकाशमान ऐसे लोक में कितने दिन तक का वीजा मिलेगा तो भगवान कहते हैं बस एक बार मेरे लोक में जो आ जाता है उसको भगाया नहीं जाता जद गत्वा न निवर्तनते तद धाम मेरा वह परम धाम इतना दिव्य है और जो व्यक्ति उसको एक बार प्राप्त कर लिया उसको भगाया नहीं जाएगा हटाया नहीं जाएगा परम दिव्य धाम है भगवान अपने धाम का विज्ञापन कर रहे हैं व्यक्ति धाम को के महिमा को समझे और वहाँ आवे और तरीका बता रहे हैं कैसे आओगे मनमना भाव मद मध्याजी मद्याजी माम नमस्कु मामे वैश्यशि सत्यम ते प्रति जाने में हे प्रिय अर्जुन मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ पूर्वक कह रहा हूँ झूठ धोखा धड़ी नहीं है जब तुम अपना मन मुझ में लगाओगे मेरा भक्त बनोगे मेरी पूजा करोगे मुझे प्रणाम करोगे तो एकदम पक्का मेरे धाम में आओगे एकदम सत्य कह रहा हूँ प्रति जाने प्रियोसी में मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ तू मेरे प्रिय हो चलो कभी कभी दूसरे लोगों से झूठ भी बोल दिया जाता है लेकिन अपने लोगों से नहीं तुम मेरे अपने हो तुमसे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, तुम मुझको प्राप्त करोगे इस प्रकार भगवान कह रहे हैं भगवान को इस तरह सत्य बोल रहा हूं, कहने की क्या जरूरत है क्योंकि भगवान को पता है कि झूठा संसार संसारी लोग मेरी बात मानेंगे नहीं एक कसम खाना ही पड़ेगा ये झूठे जगत में बिना कसम के काम नहीं चलता झूठ बोलने के लिए भी कसम खाते हैं कसम एकदम झूठ नहीं बोल रहा हूँ सही कह रहा हूँ अरे कह दो एक बार में हो गया क्या कसम खा रहे हो लेकिन इतने झूठे लोग हैं कि एक बार में विश्वास ही नहीं करते तो भगवान को पता है कि झूठे संसार में प्रवचन कर रहा हूँ पता नहीं ये लोग मानेंगे कि नहीं इसलिए कसम खा रहे हैं प्रति जाने मैं प्रतिज्ञापूर्वक कह रहा हूँ तू मेरे प्रिय हो मैं सत्य कह रहा हूँ तुम मेरे धाम में आओगे अच्छा एक बार नहीं कहे इस श्लोक को दो बार कहे भगवद गीता में यह श्लोक दो बार आया है नौवें अध्याय में और अंत में आठवें अध्याय अठारहवें अध्याय में तो यह है भगवान के धाम में जाने की विधि भगवत पार्षद पार्षदत्व प्राप्त करने के लिए भक्ति बहुत अनिवार्य चीज है इसी को भागवती गति कहते हैं जिसको करदम जी प्राप्त किए भगवत भक्ति जोगे न प्राप्ता भागवती गति भक्ति योग के प्रभाव से करदम जी भागवती गति प्राप्त किए तो ब्रजवल्लभ प्रभु कहे हैं कि आज कुछ देर से कथा कहिएगा इसलिए मैं बड़ा स्थिर चल रहा हूँ तो अभी काफी श्लोक सुनना है और 25वां अध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ <laughs> शौनक उच कपिलव संख्यात भगवान आत्म मया जाता स्वयं मज साक्षात आत्म प्रज्ञप्त निराम <laughs> शौनक जी मुख्य कथा के श्रोता हैं <clears throat> नैमिसारण्य में भागवत कथा के विषय में जिज्ञासा किए हैं शौनक जी मुख्य श्रोता और सुत गोस्वामी वक्ता हैं, जहाँ से हमको भागवत प्राप्त हुआ है वह है नैविशारण के रिकॉर्डिंग वहाँ पर जो कथा भागवत हुई और उसी को ब्यास जी के मानस में रिकॉर्ड हुआ और उसी को उन्होंने लिखा है तो सौनक जी मुख्य श्रोता हैं जिज्ञासा कर रहे हैं और उनका उत्तर देते हैं सुत गोस्वामी और सुत गोस्वामी अपनी कथा की पुष्टि के लिए अपने गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रस्तुत करते हैं और सुत सुखदेव गोस्वामी अनेक वक्ताओं को प्रस्तुत बीच बीच में करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय मुनि को प्रस्तुत किए हैं और मैत्रेय मुनि तीसरे स्क के वक्ता हैं और बिदुर जी श्रोता है तो कभी कभी बिदुर जी आएंगे कभी मैत्रेय जी आएंगे कभी सौनक जी कभी सुत गोस्वामी इसलिए कथा के लिंक को समझना चाहिए तो सौनक जी कह रहे हैं कि अजह भगवान एवं आत्म माया निराम आत्म प्रगप्त स्वयं साक्षात तत्व संख्याता कपिलह जाता प्राकृत जन्म से रहित अजन्मा श्री भगवान अपनी अचिंत जोग माया से मनुष्यों को आत्म तत्व का ज्ञान देने के लिए स्वयं ही साक्षात तत्वों की संख्याता व्याख्या करने के लिए भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए ये तो कथा हो ही रही है तो ये अभी भूमिका है आगे जिज्ञासा करेंगे कि भगवान कपिल स्वयं भगवान आत्माया, अजन्मा भगवान जातः अजह अजह जाता अजन्मा जन्म लिए अजह जाता मतलब जैसे हम लोग जन्म लेते हैं माता के गर्भ से और दुखमय अवस्था में पड़े रहते हैं जन्म लेते ही कराते हैं रोते हैं वैसा नहीं भगवान कपिलदेव जन्म लिए और जन्म के बाद पिता को प्रवचन भी किए वो साधारण बच्चों जैसा नहीं है भगवान कृष्ण कंस के कारागृह में जन्म लिए देवकी के गर्व से लेकिन माता पिता के तीन जन्म की कुंडली बनाकर रख दिए कहे कि आप लोग शतयुग में शुरू में मुझको पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किए प्रश्नि और सुतपा के रूप में और जब मैं प्रकट हुआ तो आप मुझसे वरदान मांगें कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें आपके समान पुत्र हो मैंने वचन दिया तथास्तु लेकिन विचार करने लगा कि मेरे समान दूसरा कौन है कि भेजूंगा मुझे आना पड़ेगा तो थोड़ा विलम्ब हो गया इसलिए तीन बार आपका पुत्र बन रहा हूं कहीं कोई दान देने की बात स्वीकार कर ले अनाउंस करा दे और विलम्ब कर दे देने में तो तिगुना देना पड़ता है ज्यों ही संकल्प करते हैं त्यों दे देना चाहिए देर करने पर तिगुना देना पड़ता है तो भगवान कह रहे हैं कि उस समय मैं आपका पुत्र बना प्रश्नि के गर्भ से जन्म लिया तो मेरा नाम हुआ गर्भ। फिर दोबारा आप लोग कश्यप और अदिति के रूप में आए उस समय मैं आपका पुत्र बना उपेंद्र बामन देव। और तीसरे बार आप देवकी और वसुदेव के रूप में आए हैं तो मैं फिर तीसरे बार आपका पुत्र बना हूँ वासुदेव कृष्ण के रूप में तो भगवान तीन तीन जन्म की कथा कहने लगे यहाँ भगवान कपिल देव जन्म लिए साधारण जन्म नहीं लेते हैं वह अजन्मा है उनका जन्म नहीं होता वो स्वयं अपना कारण है फिर भी भक्तों की प्रसन्नता के लिए पुत्र बनते हैं अजन्मा अपि जाता है। अजन्मा होकर भी जन्म लिए तो केव जन्म लिए निर्णाम आत्मप्रगप्त्य लोगों को अपने विषय में बताने के लिए भगवान को आना पड़ा और भगवान का आना साधारण चीज नहीं है गीता में कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता को जो व्यक्ति समझ जाता है उसको फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्वा दे पुनर्जन्म नैति माँ अर्जुन हे अर्जुन जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ जाता है उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता नहीं आता इस प्राकृत जगत में तो अपने अचिंत शक्ति से भगवान अपने नित्य धाम में रहते हैं और उसी अचिंत शक्ति के प्रभाव से इस जगत में आते हैं यह बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है निर्णय आत्म प्रगप्त्य लोगों को अपने विषय में बताने के लिए पता है भगवान को कि बेवकूफ़ लोग नहीं समझेंगे इसलिए आना पड़ता है जो वास्तव में सचमुच जानकार व्यक्ति है उसको संतोष ही नहीं होता पता नहीं वो ठीक से समझा कि नहीं समझा दो बार चार बार समझाते हैं समझाने के बाद भी वो समझ जाते हैं कि ठीक से नहीं समझा तो चलो मैं साथ रहता हूँ लगता है तुम नहीं समझ रहे हो तो इस स्थिति में होना पड़ता है मनुष्यों को अपने विषय में बताने के लिए भगवान को आना पड़ा माता देवती के प्रति दिए गए सार गर्भित उपदेश के श्रवण की लालसा से सौनक जी प्रश्न की भूमिका में भगवान कपिल देव के अवतार के प्रयोजन का स्मरण दिला रहे हैं उनके मन में है कुछ जानना कि भगवान कपिल देव क्या उपदेश किए जल्दी इसको बताइए माता देवती से भगवान कपिल देव क्या उपदेश किए यह जानना है लेकिन जानने से पहले जिज्ञासा से पहले भूमिका बना रहे हैं कह रहे हैं उस धारणा पर आने के लिए न यश वर्षमर पुनश्याम वरिमण सर्वजोगिना विस्रुत श्रुतदेवस्त तृप्यंति में शव पुनश्याम वर्षम सर्व सर्वजोगिनाम वरीमृह अश विश्रुतऊ श्रुतदेवश्य में असभा भूरी न तृप्यंती चूंकि पुरुषों में वरिष्ठ और समस्त जोगियों में श्रेष्ठ पुनश्याम वर्षमृह कह रहे हैं और सर्व सर्वजोगिनाम वरीमृह दो चीज भगवान के लिए दो विशेषण दे रहे हैं पुनश्याम वर्षमृह का अर्थ है कि जितने पुरुष हैं पुरुषावतार कारणोदक शाही गर्भोदयकशाही क्षेदोदकशाही या साधारण पुरुष मनुष्य समाज सब पुरुष हैं तो इन पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ श्री भगवान और सर्वजोगिनाम परिम्रह का अर्थ जितने जोगी जति साधु सन्यासी हैं उन जोगियों में भगवान कपिल देव श्रेष्ठ हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं जोगियों में मैं कपिल हूँ अश विषुतु इस प्रकार भगवान कपिल देव के विषय में सुना गया है प्रसिद्धि है कि जोगियों में श्रेष्ठ है भगवत गीता में भगवान कहते हैं और साधु संत कहते हैं तो सुरतदेवस्य में असवह भूरिना न क्या आप कहना चाहते हैं तो कहते हैं मैं उनके विषय में अनेक बार सुना हूँ शौनक जी कहते हैं कि आज मैं प्रथम बार उनके विषय में जिज्ञासा नहीं, नहीं कर रहा हूँ मैं उनके विषय में बार बार सुना हूँ लेकिन मेरी सुनने की तृष्णा ज्यो की त्यों बनी है तृप्त नहीं हो रही है बार बार भूरी न तृप्यंती सुनने के बाद भी तृप्त नहीं हो रही है बार बार सुना हूँ फिर भी सुनने की लालसा हो रही है तृष्णा बनी हुई है आप सुनाइए वास्तव में मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है भगवान के विषय में सुनना दुर्भाग्य है कि सुनने में कोई रुचि नहीं है कथा होने लगती है तो बोरियस फील होने लगता है रे यार पता नहीं ये कब बंद करेगा बोर होने लगता है कुछ लोग तो ये मानते हैं कि कथा में आ गए तो बीच में नहीं उठना चाहिए इसलिए बेचारे सजा सहते हैं अब तो जब तक बंद नहीं होगा तब तक बैठे रहते हैं पड़े रहते हैं और सोता समझता है कि ये लोग क्या कितने वक्ता समझता है कि कितने मूर्ख हैं कि ये लोग कथा नहीं समझना चाहते इनको कथा का रस नहीं मिला राम कथा जो सुनत अघाही रस विशेष तिन जानत नाही कभी कभी ऐसे वक्ता होते हैं कि उनको माइक मिल गया अब सब बोलेंगे अब सोता पर उसका कितना असर हो रहा है इस पर ध्यान ही नहीं देते अब सोता उब रहा है जाना चाहता है इसको ध्यान ही नहीं देते एक वक्ता के विषय में सुना गया है तो बहुत कथा के प्रेमी थे कथा खूब कहते थे आंख बंद कर लेते थे कथा कहते का तो बस चालू किए मंगलाचरण इसके बाद आंख बंद करके प्रवचन चालू अब टाइम देखना है न कुछ बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं आँख बंद कर लिए सारे श्रोता उठ उठकर चले गए केवल दो लोग बचे थे तब जब आंख खोले तो कहे अच्छा राम कथा जिन सुनत अघाही रस विशेष तिन जानत नाही जो भगवान की कथा सुनने में उब जाता है उसका अर्थ यह है कि वो कथा के अंदर जो रस है उसको जाना नहीं ओहो सब अभागे हैं चले गए रस का चस्का नहीं मिला है आप दो लोग सौभाग्यशाली हैं कि अब तक टिके हुए हैं लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा है कि आपको क्या रस मिला अब लगे पूछने दोनों से बारी बारी से, आपको क्या रस मिला तो एक खड़ा होकर कहा बाबा आपके आसन पर जो साफी बिछाया गया है गमछा मेरा है आप उठेंगे तब मैं उसको लूंगा ना अच्छा मैंने कथा का रस नहीं है उसका कपड़ा उसके आसन पर बिछा है उसी पर बैठे हैं। उठेंगे तब वो लेगा और दूसरा से पूछते हैं आपको क्या मिला तो बाबा मैं माइक वाला हूं आप बंद करेंगे तब तो मैं जाऊंगा <laughs> चलो दो श्रोता मिले तो दोनों दूसरे कारण से तो इस तरह से कथा के प्रति लोगों की अरुचि है सुनना नहीं चाहते यहाँ सौनक जी कहते हैं कि मैं सुना हूँ भगवान कपिल देव के विषय में मैं प्रथम जिज्ञासा नहीं कर रहा हूँ अनेकों बार सुना हूँ भूरी कह रहे हैं भूरी माने बार बार न तृप्यंती तृप्त नहीं हो रहा हूँ मुझे सुनने की लालसा है वास्तव में मनुष्य समाज में सबसे बड़ी विनम्र है कि कथा को सुनना नहीं चाहते और सबसे बड़ी जीवन की सफलता है कि वो कथा सुनने में रुचि लें कथा सुनकर दूसरा कुछ नहीं करना केवल सुनना बार बार सुनना कभी कभी लोग कहते हैं कि कथा सुनने से क्या हो जाएगा करना पड़ेगा लेकिन भक्ति अपने आप में परफेक्ट है नवधा भक्ति नौ अंग परफेक्ट है ऐसा नहीं कि नौ अंग पूरा करेंगे तब जाकर भगवान खुश होंगे केवल कथा सुनने से भगवान मिल सकते हैं केवल कथा कहने से भगवान मिल सकते हैं केवल भगवान का स्मरण करने से भगवान मिलते हैं केवल पूजा करने से मिलते हैं केवल प्रणाम करने से मिलते हैं भगवान को अपना मित्र बनाने से दास बनाने से या सब कुछ समर्पित करने से नवधा भक्ति केवल बार बार सुनना सुनना सुनना महाराज परीक्षित केवल सुनकर भगवान को प्राप्त कर गए श्रवण के आचार्य हैं और सुखदेव गोस्वामी सात दिन सात रात प्रवचन करके भगवान को प्राप्त कर गए और प्रहलाद महाराज श्रवण कीर्तन करने का उनको प्रचुर अवसर नहीं मिला न अर्चन किए केवल भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त कर गए तो एक एक भक्ति के अंग अंग अपने आप में परफेक्ट है तो यद्दत विधत्ते भगवान स्व छंदात्मात्म मायया तानी में सदानस्य कीर्तनान्यानुकीर्तया इसलिए अपनी इच्छा से अपना देह आविर्भूतकारी भगवान कपिल अपने स्वरूप से जो जो चरित्र किए उन सारे चरित्रों को ताी कीर्तनान्या कीर्तन कीर्तनयानी उन कीर्तनीय चरित्रों को जो कीर्तित हुआ है सदधानस्य में अनुकीर्तया कृपा करके मुझ श्रद्धालुओं के लिए मुझ श्रद्धालुओं के लिए अनुवर्णन कीजिए आप कृपा करके भगवान कपिल की कथा को कहिए भगवान किसी रूप में भी कीर्तनीय है चाहे वह सारथी के रूप में हो या माखन चोरी करें या नृसिंग रूप में प्रकट हो जाए या भीखमंगा बनकर बलि के यहाँ आ जाए किसी रूप में भी कीर्तनीय है उत्तम श्लोक हैं उनका वही ऐश्वर्य वही महिमा बनी रहती है इसलिए वो श्रमणीय हैं श्रमणनीय हैं उनको सुनना चाहिए सब रूपों में भगवान कीर्तनीय हैं उनका कीर्तन करना चाहिए तो तीन श्लोकों में शौनक जी अपने जिज्ञासा को व्यक्त करते हैं तब सुत गोस्वामी बोलते हैं सुत उवाच द्वैपायन सकस्व मैत्रेयो भगवान तथा प्रहेदम विदुर प्रीता अनवीक्षिक्या प्रचोदित हम सुत गोस्वामी कहते हैं कि यथा तम प्रचोदयसि जैसे आप मुझको प्रेरित कर रहे हो बार बार एवं विदुरेण अपि उसी प्रकार विदुर के द्वारा अनवीक्षिक्या प्रचोदित दैपायन सख भगवान मैत्रेय प्रीत विदुरदम प्राह कहते हैं जिस प्रकार आप मुझसे जिज्ञासा कर रहे हो वैसे विदुर द्वारा जिज्ञासित होकर मैत्रे मुनि मैत्रे मुनि की विशेषता क्या बतला रहे हैं दैपायन सख भगवान मैत्रेय द्वैपायन सख देव के वो सखा थे व्यासदेव से उनकी मित्रता थी शास्त्र ज्ञान में ब्यासदेव के समान थे वे भगवान मैत्रेय प्रसन्न होकर प्रीतः विदुरम इदम् आह विदुर के प्रति इस प्रकार बोले मैत्रेय मुनि बोलना प्रारम्भ किए तो मैत्रे मुनि भगवान व्यासदेव के शखा हैं और मैत्रे मुनि पराशर मुनि के शिष्य भी हैं जो व्यास देव के पिता हैं कैसे इन लोगों में मित्रता हो गई जानते हैं पराशर जी के पास मैत्रेय मुनि पढ़ने के लिए आते थे तो पराशर जी के पुत्र व्यास देव भी उनसे पढ़ते थे और दोनों क्लास फेलो हो गए एक साथ पढ़ रहे थे मित्रता हो गई बचपन में साथ में पढ़े और भगवत भक्ति और ज्ञान में भी समान थे किसी अतिद्रीय प्राकृत अप्राकृतिक तत्वों के निरूपण में दोनों बड़े पारंगत थे तो देखिए यहाँ एक परंपरा का बोध हो रहा है चाहते तो मैत्री मुनि सीधे उस कथा को आगे बढ़ा देते सौनक जी प्रश्न किए तो सूत गोस्वामी उस कथा को कैसे देहूती कर्दम इनके पास आई भगवान कपिल देव से प्रार्थना की और भगवान कपिल देव क्या प्रवचन किए उसको कह सकते थे ना लेकिन ये वैष्णव परंपरा नहीं है हमारे आचार्यों की ये परंपरा नहीं है जिस रूप में कथा प्राप्त की गई है उसी रूप में कहना कथाकार के रूप में अपना जश लेने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए पूर्व आचार्यों को प्रस्तुत करने में व्यक्ति सेफ रहता है क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं हमारे अनुभव की क्या कीमत है हम अगर किसी पूर्व आचार्य को प्रस्तुत करते हैं तो हम सेफ हैं सुरक्षित हैं क्योंकि मैं केवल स्पीकर हूं माइक और मैंने व्यास के बात को रखी मैं प्रभुपाद के बात को रख रहा हूं तो हमारा कोई दोष नहीं हम केवल उनके आवाज़ को ऊंचा कर दिया और कुछ नहीं कोई मिलावट नहीं अगर माइक में जो मैं बोल रहा हूं वही हूँ बाहू ऊँचे ध्वनि में सुनावे तब ठीक है आ नहीं बीच में कुछ सीटी मारने लगे काय कोई करे तो उस माइक को अच्छा नहीं माना जाता अपना आवाज़ इसमें जोड़ दे तो उसको अच्छा नहीं माना जाता इसका कर्तव्य है कि वक्ता के आवाज़ को ही एम्पलीफायर करें ऊंचा ध्वनि में दे कुछ मिलावट न करे तो जैसी कथा पूर्व के आचार्यों ने कहा है उसी रूप में प्रस्तुत करना व्यास पीठ पर बैठने वाला का अधिकार है इसीलिए उस वक्ता को व्यास भी कहा जाता है कि व्यास की बात को ही बताता है इसलिए व्यास के प्रतिनिधि होने के कारण उसको व्यास कहते हैं अपना मिलावट करने लगे तो व्यास नहीं है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बिना मसाला मिलाए रहते नहीं आजकल के कथाकार कुछ ना कुछ करने लगते हैं तो फिर यहां सुत गोस्वामी डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कहते हैं जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो ना वैसे बिदुर जी भी पूछ रहे थे तब मैत्रेय मुनि ने क्या कहा उसको सुनिए मैत्रेय मुनि व्यास के सखा हैं, द्वैपायन सखा भगवान व्यास द्वैपायण सखा एक विशेषण और भगवान कह रहे हैं भगवान माने सर्व समर्थ है समर्थ व्यक्ति का प्रवचन मैं सामने रख रहा हूं उचित अनुचित का कोई हमको जिम्मेवारी नहीं वो निश्चित रूप से सही बोलेंगे कोई गलत बात नहीं बोलेंगे क्योंकि भगवान है भगवान का मतलब भगवान के समान ज्ञान रखते हैं सब माने में भगवान नहीं होते आचार्य लोग गुरु लोग गुरु को आचार्य को भगवान कहा जाता है साधु को कभी प्रभु शब्द से संबोधित किया जाता है कभी भगवान शब्द से तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो महात्मा भगवान हो गया उसके देखने से पानी खोल जाएगा समुद्र में जब भगवान राम क्रोधित होकर देखे तो समुद्र कांप गया खोल गया वैसा हजारों साधु मिलकर एक गिलास पानी में देखे वो नहीं खोलेगा इसका अर्थ कि वो भगवान नहीं है लेकिन भगवान है किस विषय में भगवान है एक विषय में भगवान के ज्ञान को यथावत भगवान जैसा उदाहरण करता है भगवान की कृपा शक्ति को भगवान जैसा धारण करता है दो दो चीज भगवान के समान होता है साधु में एक भगवान का ज्ञान और भगवान की कृपा शक्ति इसलिए साधु पुरुष को ही डिवाइन ग्रेस कहा गया है श्री कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भगवान की कृपा का वो मूर्त रूप होता है भगवान जैसे जीवों पर सहज कृपा रखते हैं चाहते हैं कि लोग हमारे पास आएं, वैसी कृपा साधु पुरुष रखते हैं इसलिए ही डिवाइन ग्रेस कहते हैं श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भगवान के कृपा ही मूर्तिमती साधु के रूप में आती है इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि साधु और भगवान के समान होते हैं साक्षात् समस्त शास्त्र सारा शास्त्र कहता है कि सक्षात हरि होते हैं गुरु सक्षात साक्षात्न समस्त शास्त्र ही उक्तस्था भाव्यतव सद भी केवल शास्त्र ही नहीं साधु लोग भी कहते हैं कि भगवान के समान होते हैं लेकिन नीचे के भक्ति में कहते हैं किंतु प्रभोर्जा प्रिय एव तस् वंदे गुरु श्री चरणारविंदम शास्त्र और साधु तो उसको भगवान जरूर कहते हैं लेकिन किंतु किंतु प्रभोज प्रिय है लेकिन वह तो अपने प्रभु का केवल सेवक मानता है ऐसे गुरु के चरणों में हमें बंदना है प्रणाम करता हूँ तो इस प्रकार मैत्रे मुनि को प्रस्तुत कर रहे हैं पूर्वाचार्य महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते समय वक्ता अवश्य अपने पूर्वाचार्य के संवाद को प्रस्तुत करे ये परंपरा है जैसे सुत गोस्वामी अपने गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रस्तुत किए और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के समक्ष मैत्रेय मुनि और विदुर जी को प्रस्तुत किए तो मैत्रेय मुनि भगवान गर्भोधकशाई ब्रह्मा के संवाद को प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर विद्या निरूपण प्रसंग में बीरू जी के प्रश्न के उत्तर में भगवान कपिल देव माता देहूती से किस प्रकार प्रवचन कर रहे हैं इस संवाद को प्रस्तुत किया गया है इस वैदिक ज्ञान को अवरोह विधि कहते हैं अवरोह विधि से ज्ञान प्राप्त किया जाता है आरोह विधि से नहीं अवरो मतलब सीढ़ी बाई सीढ़ी क्रम बाई क्रम एकदम छलांग मारकर ऊपर नहीं जाना है क्रम से उतरता हुआ एक ज्ञान आता है इसीलिए यह फल जो है भागवत का ज्ञान वो एकदम स्फुट है फूटा नहीं है एकदम ठीक ठाक है कोई पेड़ ऊंचे पेड़ से कोई फल गिर जाए और कठोर धरती पर तो फट जाता है लेकिन यह वैसे नहीं गिरा है एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा ढोते हुए आए हैं ये इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुत गोस्वामी प्राप्त करते हैं सुत गोस्वामी फिर आगे देते हैं सोन के आदि ऋषियों के परंपरा से आ रहा है भगवान के द्वारा ब्रह्मा ब्रह्मा के द्वारा नारद नारद के द्वारा व्यास व्यास के द्वारा सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा सुध गोस्वामी परम्परा से आया है उतर कर आया है और विधि है तब मैत्रेय मुनि को प्रस्तुत करते हैं कि मैत्रेय मुनि क्या कैसे उत्तर देते हैं जी के प्रश्न का पितरी प्रस्थित भगवान कपिल किल मैत्रे मुनि ने कहा कि पितरी अरण्यम प्रस्थिते पितरी चाहते तो कह सकते थे कर्दमे अरण्यम प्रस्थिते मैत्रेय मुनि को कहना हुआ तो कह सकते थे ना कि कर्दम के वन में जाने के बाद भगवान कपिलह मातु प्रिय चिकित्सया तस्मिन बिंदुसरे किला अवासित तो कपिले न कहकर पितरी कह कर कर रहे हैं इसका अर्थ है कि भगवान कपिल के मानसिकता पर विचार कर रहे हैं मानसिक अवस्था पर विचार करके उनके मनोभाव का अनुवाद करते हुए मैत्रि मुनि कहते हैं पितरी अरण्यम प्रस्थिते, पिता के वन में चले जाने के बाद कर्दम पुत्र कपिल के मन में माता के प्रिय करने की चिंता जग गई अब पिता चले गए तो जिम्मारी एकदम टोटल आ गई तो ये भगवान कपिल के मनोभाव का अनुवाद करते हुए मैत्रे मुनि कहते हैं कि पिता श्री करदम जी के वन में चले जाने पर भगवान कपिल देव माता देहूती का प्रिय करने के लिए उसी बिंदु सरोवर पर जिसका वर्णन किया गया तस्मिन बिंदु सरोवरे जिस बिंदु सरोवर का वर्णन पहले हो चुका है किला आवासित कुछ दिन निवास किए वहीं रहने लगे जा नहीं रहे पिताजी चले गए तो माताजी के साथ रहने लगे पिता की अनुपस्थिति में पुत्र का कर्तव्य है अपनी मां की सेवा करें क्योंकि पति के विरह में वो दुखी रहती है इसलिए भगवान जब किसी का पुत्र बनते हैं तो अपने सदव्यवहार से जगत को शिक्षा देते हैं पिताजी तपस्या करने गए परम सुख पूर्वक माता पिता को सुख देना त्र का कर्तव्य है भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद भी माता सचि का ध्यान रखते थे जगन्नाथपुरी से माता के लिए प्रसाद भेजते थे कपड़ा भेजते थे उनके लिए साड़ी भेजते थे मातूप्रिय चिकित्सा चिकृषया शिक्षा लेनी चाहिए चाहे कोई भी हो संन्यासी क्यों ना हो अपने माँ के ऋण से वो नहीं होता यह भ्रम छोड़ देना चाहिए सन्यासी सारे दुनिया में बड़ा हो जाता है सबका प्रणाम स्वीकार करता है वो ठीक है करे सबका प्रणाम स्वीकार करके भगवान के चरणों में देता रहे लेकिन अपनी माँ के सामने झुकना पड़ता है सन्यासी दो जगह प्रणाम करता है गुरु को और माँ को बाकी सबका प्रणाम स्वीकार कर सकता है बड़े भाई का प्रणाम स्वीकार कर लेगा दादा का भी कर लेगा चाचा ताऊ सबका अब तो सन्यास की मर्यादा है कि किसी सबको प्रणाम न करता चले सबको प्रणाम न करे जिसको किया है उसको भी नहीं क्योंकि सारे आश्रम से ऊपर हो गया लेकिन उस अवस्था में भी माँ को प्रणाम करना पड़ता है और गुरु को प्रणाम करना पड़ता है यह है शिक्षा मातो प्रिय माता का हित करना पुत्र का कर्तव्य है ये तो बचपन से ही विरक्त संयासी पुत्र है ये विवाह के झंझट में पढ़ने वाले नहीं है भगवान कपिल देव लेकिन माँ का सेवा करने की जिम्मेवारी लिए तमा न कर्माणम तत्व मार्गार्ग दर्शनम स्वसुतम देहुत्याह धातु संस्मृति वच <क्ष्ण> माता देहूती कर्म से निवृत्त होकर बैठे हुए तत्व ज्ञान सिद्धांत की व्याख्याता अपने पुत्र कपिलदेव से कपिलदेव से इस प्रकार जाकर ब्रह्मा की बात स्मरण करते हुए कपिलदेव के पास आई ब्रह्मा की बात क्या स्मरण कर रही है ऐसा मानवी ते गर्भम प्रविष्टा कैट इति हे मानवी हे मनु नंदिनी यह जो तुम्हारे पुत्र के रूप में आए हैं एक कैटव असुर को मारने वाले भगवान विष्णु हैं वही तुम्हारे गर्भ से पुत्र बनकर आए हैं ये तुम्हारा लालन करेंगे तुम्हारा पालन करेंगे धातु संस्मृति यहा ब्रह्मा जी की बात को याद करते हुए माता देहुति कि मेरे गर्भ से भगवान आए हैं यह स्वसुतम अपना पुत्र मानने का अधिक बढ़ गया हमारे गर्भ से आए हैं तो हमारा बेटा है भले भगवान हैं लेकिन मेरे गर्व से आए हैं तम स्वसुतम अपना बेटे को जो भगवान के रूप में भगवान ही बेटे के रूप में आए हैं यह ब्रह्मा की बात याद करके माता देहुती भगवान कपिल के पास गई और जाकर के हाथ जोड़कर कहती हैं देहूति रुवाचन निर्वीणानित राम भूमन असद इंद्रिय तर्शणार्थ जे न संभाव्य माने न प्रपन्नाधम तमह प्रभो हाथ जोड़कर कहती हे भूमन हे प्रभो बेटा नहीं प्रभु कभी कभी बूढ़ी माताएं खास करके ताई माँ दादी बड़ी लोग अगर उनको भक्ति का उपदेश किया जाए तो कहती है मेरा जन्मा मुझे उपदेश करने लगा तुम्हारा पालन पोषण की हूँ मैं गुरु बन गया सिखाने लगा ऐसे करो ऐसे करो तो उन लोगों को भगवान कपिल देव और माता देहूती का फोटो दिखा देना चाहिए भगवान कपिल ऊँचे आसन पर बैठे हैं और माँ नीचे बैठकर हाथ जोड़ रही है एक बार मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई मैं अपने माँ को कुछ समझा रहा था तुमको इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए जब करना चाहिए भजन तो अपने तो कर ही रहा है सबको सिखाने के चक्कर में पड़ गया तो मेरा जन्मा हुआ मुझे सिखाने लगा तो मैं कहा कि ये नया घटना है बेटा भी गुरु होता है तुमको भले पता नहीं है तो प्रभुपाद का पुस्तक भगवान कपिल की शिक्षाएं लाया और ऊपर ऊपर ही पृष्ठ पर दिखा दिया देख ये बेटा है ऊपर बैठा हुआ है नीचे माँ है दिखाया ये है भगवान कपिल और ये है देहूती नीचे बैठी हुई हाथ जोड़ी है अज्ञान में तुम ऐसे बोल रही हो तुमको पता नहीं है भजन भक्ति तो मैं नहीं सिखाऊंगा मान लीजिए कोई जवान डॉक्टर है रोग जानता है तो बूढ़े लोग भी उसको दिखाते हैं ना देखिए डॉक्टर साहब क्या हुआ है तो 20 इक्कीस वर्ष का डॉक्टर कहता है पांच इंजेक्शन लगेगा ठीक है दे दीजिए भले कष्ट होगा लेकिन डॉक्टर बोल रहा है ना लेकिन अगर जवान कृष्ण भावना भावित कोई भक्त कहने लगे सत्तर वर्ष के बूढ़े को बाबा बीड़ी मत पियो महापाप है खैनी मत खाओ तम्बाखू मत खाओ महापाप है तो बूढ़ा बड़ी जोर से डांटता है चलट तुम्हारे जैसे मेरे नाती पोता है गुरु बनाए सिखाने चला है बेवकूफ कहीं लेकिन अगर डॉक्टर बीस साल का कह दे कि ऐसा करना पड़ेगा तमाखू खाओगे कैंसर हो जाएगा बेड़ी नहीं पीना है मर जाओगे ठीक है डॉक्टर साहब नहीं खाएंगे तुरंत मान लेता है क्योंकि जीना चाहता है नरक जाने का कोई भय नहीं है लेकिन जीने का मरने का भय खूब है तो इस प्रकार बेटे के सामने माता हाथ जोड़कर कह रही है भूमन हे सर्वशक्तिमान असीमित शक्ति वाले हे प्रभो असत इंद्रिय तर्षणार्थ इन दूसरी इंद्रियों के जो लालसा है उसके तराश में विषय भोग की तृष्णा से मैं नितरम निर्विणा मैं बिल्कुल उब चुकी हूँ आपके पिता से महर्षि कर्दम से कामक विमान प्राप्त कर ली लेकिन उससे तृप्ति नहीं हो रही है उसे सुख नहीं मिल रहा है नितरम निर्विणा मैं उब चुकी हूँ खिला खिलाकर पिला पिलाकर कर उब जाते हैं आदमी जीवन में क्या क्या खाए हैं सबको एक जगह अगर रखा जाता तो एक घर भर जाता कितना भोजन कितना रोटी कितना मिठाई कितना रसगुल्ला खाए हैं सब भर गया लेकिन भूख बनी रहती है सभी इंद्रियों का भूख बनी रहती है अत्यंत उग चुकी हूँ संभाव्य माने न जे अहम अंधम तमा प्रपन्ना कहते हे भगवान इस इंद्रिय तर्पण से मैं बिल्कुल उब चुकी हूँ और अज्ञान तिमिरांध में अज्ञान तिमिर के अंधकार में आवृत होकर मैं संसार कूप में गिर पड़ी हूँ अंधेरे कुआं में गिरी हूँ अंध तमह प्रपन्ना मुझको निकालिए एकदम दिनहीन भाव से माता देहुती अपने पुत्र भगवान कपिल से प्रार्थना कर रही हैं भगवान कपिल से विषय भोगों की दुष्परिणाम के विषय में चर्चा करते हुए अध्यात्म की जिज्ञासा कर रही है माँ देहूती यहाँ कोई सुख नहीं है केवल दुख ही दुःख है बहुत कोशिश की लेकिन सुख नहीं मिल रहा है तरास बढ़ गया तराश भोजपुरी शब्द है इसको तर्स कहते हैं तर्साथ संस्कृत से ही सारा भाषा निकला है हमारे यहाँ तरास कहते हैं जो प्यास कभी कभी गर्मी में ऐसा प्यास लगता है कि पानी पीने के बाद भी जीभ सुखा रहता है तो उसको तरास कहते हैं तर्सण बार बार एक ही विषय भोगे लेकिन फिर भोगने की इच्छा है तो इसको तर्सण कहते हैं नहीं सुख मिल रहा है इंद्रियों की लालसा के फेरे में पढ़ कर मैं अज्ञान अंधकार में पड़ गई हूँ एकदम कूप में गिर गई हूँ आध्यात्मिक विकास के लिए इस अंधकार कुप से निकलना पड़ेगा संसार की असारता दुखमय जीवन की अनुभूति जब तक लोगों के मन में नहीं होगी तब तक आध्यात्मिक जिज्ञासाएं नहीं हो सकती जब तक यहां उबन नहीं होगा तब तक इसे बेटर सुख की कोई जिज्ञासा नहीं कोई लालसा नहीं यह जरूरी है संसार के दुखों की अनुभूति जरूरी है जब संसार के दुखों की अनुभूति होने लगे तब गुरु के शरण में जाना चाहिए जब तक संसार अच्छा लगता है तब तक गुरु के शरण में जाने से अधकचरा साधक हो जाते हैं तस्मात गुरुम प्रपद जिज्ञासु स्ने उत्तमम संसार दुखमय लगे तब गुरु के शरण में जाएंगे तो उत्तम श्रेय की जिज्ञासा होगी और नहीं तो अभी संसार के भोगों की लालसा है तो गुरु से दीक्षा लेकर भी कहेंगे गुरुदेव कोई हमारा रोजगार की व्यवस्था कर दीजिए अमेरिका की वीजा दिलवा दीजिए हम भी कुछ कमा लें या आप सब जगह घूमते हैं मेरे लायक कोई लड़की देखे हो तो बताइए विवाह करना है लो यही है उत्तम श्रेय उत्तम श्रेय मतलब अप्राकृत भगवत सुख की लालसा जिज्ञासा कैसे मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा हाय हाय मेरा जीवन व्यर्थ बीतता जा रहा है गुरुदेव कोई सरल मार्ग बताइए जिससे मैं भगवान की सान्निध्य की अनुभूति करूं एकदम मन में तड़पण हो मुझे संसार बिल्कुल नहीं सुहाता हर जगह चीटिंग है धोखा है सब जगह परिश्रम है केवल थक जाना पड़ता है कोई सुनने वाला नहीं है दिन रात परिश्रम करके जिस परिवार का पोषण करते हैं वहीं से गाली सुनने को मिल रहा है थक गया उब गया न... हे गुरुदेव बताइए इन दुखों से कैसे छुटकारा मिलेगा यह है उत्तम श्रेय तब कहते हैं बेटा माला जपो भागवत सुनो भजन करो तत्परता से दृढ़ता से निष्ठा से तब जाकर तुमको सुख की अनुभूति होगी तब जब गुरु मुख्य पद्म वाक्य चीते तय कर आरा न कर मने आशा गुरु के मुख से सुनी हुई बात को जब हृदय में धारण करता है और तत्परता से पालन करता है तब उसको सुख की अनुभूति होती है कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा तब अध में नहीं होता ऐसा नहीं है कि प्योर दूध में खीर बना रहे उसका अलग टेस्ट है आ सौ दो ग्राम के राशन डाल दिए के तेल तो साथ बिगड़ जाएगा अरे दो चार बूंद में बिगड़ जाएगा सौ ग्राम तो बहुत ज्यादा है तो ये संसार और अध्यात्म दोनों विपरीत हैं भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार कहते थे संसार भोगने की प्लानिंग करते ही दुख बढ़ना चालू हो जाता है और भजन की कल्पना करते ही सुख बढ़ना प्रारंभ हो जाता है दोनों विपरीत है संसार भोगने की जब लालसा होती है विवाह करना चाहिए तो वहाँ टेंशन प्रारंभ है। विवाह मतलब स्त्री स्त्री चाहिए तो घर चाहिए पैसा चाहिए रुपया चाहिए अब टेंशन के महान रोजगार में पड़ जाइए और भगवान का भजन करना है तो फिर क्या चिंता है भजन करना है लड़का न फैका चल द्वारिका भोजपुरी में कहते हैं उधर कुछ नहीं स्त्री ना लड़के कुछ नहीं झंझट चलो जब मन करे वृंदावन चलो चलो द्वारिका चलो कहीं भी चलकर भजन करो निश्चिंत कोई टेंशन नहीं तो इस प्रकार संसार बड़ा दुखमय है इस पर विचार करना पड़ता है इसलिए कह रही है कि मैं ऊब चुकी हूँ मुझको निकालना है तस् तम तमसौंधस्य दुष्पार सद्याह पारगम सत्चक्षु जन्मना मन्ते लब्धम में तद अपनी शक्ति अपनी बहादुरी अपनी कृपा अपने पुरुषार्थ का वर्णन गुरु के सामने नहीं करना चाहिए मैं बड़ा काबिल हूं सारा दुनिया मर रहा है मैं आपके पास चला आया देखिए मेरा पुरुषार्थ ऐसा नहीं कर तम तमसो करमसोध्य तस् दुष्पार स्या अंधस्य तमसा पारगम त्व सत में जन्मना अंत मेरे जीवन के अंत में ये मेरा अंतिम जीवन है बहुत जन्म ले ली अब क्लियर है मुझे जन्म नहीं लेना है ये विश्वास अब दुस्तर घोर अंधकार से पार जाने के लिए पार करने वाले आप श्रेष्ठ आंख के रूप में मेरे बहुत जन्मों के बाद मेरे जीवन के अंत में मेरे जीवन की कड़ी अब समाप्त होने वाली है तब आप प्राप्त हुए हैं इसका मतलब तुम बड़ी पुरुषार्थी हो कर ना ना तद अनुग्रहात आप अपनी कृपा से मेरे पास आए मेरा पुत्र बने मेरा पुरुषार्थ नहीं है तद अनुग्रहात अधुना लब्धम आज मैं आपकी कृपा से आपको प्राप्त की हूँ ऐसा देवती नहीं कह रही है कि मैंने अपने पुरुषार्थ से आपको प्राप्त किया रियली वास्तव में भगवान के अनुग्रह है भगवान अपने अनुग्रह से कह रहे हैं कि मैं आपका पुत्र बनूंगा भगवान करदम जी से कहे तो इस घोर अज्ञान अंधकार से पूर्ण संसार में जीवों को अपने आप यह ज्ञान नहीं हो सकता कि वह कौन है जगत निर्माता ईश्वर कौन है ईश्वर से उसका संबंध क्या है जैसे नेत्रहीन व्यक्ति को कोई वस्तु कोई स्थान नहीं दिखता वैसे अज्ञान में पड़े हुए संसारिक लोगों को भगवान और उनसे संबंध नहीं दिखता एकदम नहीं कुछ पता ही नहीं चलता माया मुक्त जीवर नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान माया से मुक्त जीव को अपने आप कृष्ण के विषय में ज्ञान नहीं होता देहूती कहती हैं कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में हे नाथ आप आज संसार से पार ले जाने वाले पारग नेत्र मिले हैं मुझे दृष्टि देने वाले गुरु मिले हैं उमज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शला कया चक्षुर्न्मील जे न तस्मी श्री नमः नम चक्षुदान दिला जयी जन्मे जन्मे प्रभुषेयी इत्यादि यह है गुरु का मतलब अज्ञान को दूर करने वाला दिव्य दृष्टि देने वाला भगवत स्वरूप को बताने वाला संसार के अज्ञान से मुक्त करके भगवत धाम के मार्ग को प्रशस्त करने वाले को गुरु कहते हैं हमारे समस्त अज्ञान को दूर करने वाला तो इस प्रकार सत चक्षु कह रही हैं वह चक्षु जो सत को दिखा दे भगवान को दिखा दे वह आख जो प्रकृति से परे आध्यात्मिक तत्व को बोध करा दे दिव्य दृष्टि देने वाले तो यह आद्य भगवान पुनसम ईश्वरों वही भगवान किल लोकस्य तमसाधस् चक्षु इव सूर्योद जो समस्त पुरुषों के अधीश्वर हैं, सर्व कारण कारण भगवान हैं, आद्य भगवान वही भगवान किल वही वही भवान वही आप य वही पुनसा ईश्वर आद्य भगवान वही भवान किला कहते हैं कह रही हैं कि जो समस्त पुरुषों के अधिश्वर हैं सबके परम कारण हैं वही आप निश्चित रूप से वही मैं निश्चित रूप से नो no डाउट वही आप तमसा अंध से लोकस्य चक्षु सूर्य इव उदित वही आप अज्ञान से अंधिभूत इस जगत का अंधकार दूर करने के लिए अज्ञान दूर करने के लिए सूर्य के समान प्रकट हुए हैं केवल मेरा ही नहीं सारे जगत का अज्ञान दूर करने के लिए आप सूर्य के रूप में प्रकट हुए हैं यह अथ मैं देव सम्मोह अपाक्रष्टु त्मर्सी योवा ग्रहो अहम अमेति एतत एतस्मिन् योजित स्तया अथ हे देव हे पूज्य देव कहते हैं आराध्य व्यक्ति को पूज्य व्यक्ति को आदरणीय व्यक्ति को भगवान उनके गर्भ से जन्म लिए हैं बेटा हैं लेकिन बेटा के रूप में नहीं गुरु के रूप में प्रार्थना कर रही है जब गुरु मान लिया जाता है तो संबंध समाप्त बेटा हो या भाई हो कुछ भी हो गुरु देव हे आराध्य देव का मतलब पूजनीय इसीलिए गुरुदेव पितृदेव मातृदेव कहा जाता है देव माने पूजनीय आप मेरे सम्मोह सुदृढ़ अज्ञान को दूर करें तो मैं अपाकष्टुम अपाकृष्टु आप मेरे अज्ञान को दूर कीजिए यह ए तस्मिन अहम मम अवग्रह त्वया योजिता जो अज्ञान इस देह में छाया हुआ है यह मैं हूँ या मेरा है इस प्रकार का जो अभिमान है वह आपके द्वारा योजित हुआ है आपकी माया के द्वारा इस तरह से फंस गई हूँ आपको भूल करके इसलिए इति इति यहाँ दो बार प्रयोग हुआ है अवग्रह ऐसी बात अरे ऐसी बात इस तरह से फंस गई हूँ बार बार कह रही हैं इति इति अहम मम इति अवग्रह यह मेरे अंदर जो अवग्रह है योजित हुआ है अभिमान कि मैं यह हूँ मैं यह हूँ यह भावना जो बढ़ी हुई है इसको आप दूर कीजिए तो इस तरह बोलते है, बोलते है, माता देहती थोड़ा बड़े श्लोक में बोल रही है प्रार्थना कर रही है चौदहवा श्लोक तक कहना चाहता हूँ अभी ग्यारह बारह चल रहा है गताहम संसार तम वास्ताम शभृत संसारतरोसा प्रकृति पुरुष से नमा सधर्मिदा वरिष्ठ तताह शरण शरण्यम तरो संसारतरोकुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुष से नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम स्वभृत संसार तरो कुठारम अपने भक्तों के संसार वृक्ष को जड़ से काटने वाले कुठार हैं आप तम शरण्यम याहम शरणम गता उस शरण देने योग्य आपके शरण में मैं आई हूँ आपके शरण लेने वाला का संसार वृक्ष कट जाता है प्रकृते पुरुष से जिज्ञासया सद्धर्म विदाम वरिष्ठम तम तो अहम् न कहते प्रकृति और पुरुष को समझने की इच्छा से नित्य धर्म वेताओं में श्रेष्ठ आपको मैं प्रणाम करती हूँ यह है शिष्य की योग्यता जग, जब भगवान के विषय में जानने की लालसा होती है तो सिद्धांत यह है कि वह बड़ा विनित भाव से तत्वेता गुरु के शरण में जाए और हाथ जोड़कर प्रणाम करें, सेवा करें, आदर युक्त वचनों से उनको सम्मान पूर्वक जिज्ञासा करें, आदर करें और इसके बाद पूछे भगवत गीता में सिद्धांत है कि व्यक्ति विनम्रता पूर्वक गुरु के शरण में जाए और वो तत्वेता कृष्ण तत्वेता गुरु उसको उपदेश करेगा तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपक्षति ते ज्ञानम ज्ञानीना तत्वदर्शिना यह है विधि किसी गुरु के शरण में जाकर बड़ा विनम्रभाव से पूछे संसार तरो कुठारम संसार वृक्ष के कुठार हैं आप भगवान के विषय में कह रहे हैं श्रीपाद सिद्धस्वामी वेद स्तुति के अश्लोक के टीका में कहते हैं कि आपसे बढ़कर आपका नाम है आप हृदय में साथ साथ रहते हो लेकिन संसार वृक्ष का एक पत्ता भी आपसे नहीं हिलता चेव का बना रहता है अपने कर्मों से सुअर के शरीर में चले जाए तो वहां चले जाते हो संसार वृक्ष काटने की बात तो छोड़िए आप पत्ता भी नहीं काट सकते हो और आपका नाम आप से बढ़कर है जो व्यक्ति आपके नाम का शरण लेता है उसका संसार समुद्र सुख जाता है समाप्त हो जाता है संसार वृक्ष रामचरित में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम एक तापस तीय तारी राम एक तापस अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किए तापस ती तारी और नाम कोटिखल कुमत सुधारी भगवान का नाम करोड़ों कुमतियों का सुधार किया अजामिल जैसे लाखों करोड़ों का तो एक विशेष बात और कहते हैं राम भालु कपि कटुक बटोरा से तु हेतु श्रम किन्न थोरा नाम लेत भव सिंधु सुखाही कर विचार सुजन मनमाही भगवान राम लंका में जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाए बंदर भालू की सेना जुटाए बहुत ज़्यादा परिश्रम करके पुल बना लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने से भव समुद्र सूख जाता है नाम ले तो भव सिंधु सुखाही सुख जाता है कर हूँ विचार सुजन माही, हे सजनों आप विचार कीजिए कौन बड़ा है तो इस प्रकार अनित्य असत धर्मों को छोड़कर भगवान कृष्ण का शरण लेना जीव का सद है इसे ही सनातन धर्म कहते हैं जैव धर्म कहते हैं स्वरूप धर्म कहते हैं तो इस प्रकार माता देवती भगवान का शरण लेती है ज्यादा विलम्ब हो रहा है इसके आगे भगवान किस रूप में उपदेश करेंगे इसको मैत्रेय मुनि कहेंगे इसको मैं कल कहूँगा हरे कृष्णा, जय शिल प्रभु